एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे अब चल रही थी अभ्यास वैराग्याभ्याम तन विरोध योग दर्शन पहला पाद सूत्र बारह उन्होंने बताया था भ्यास और वैराग्य इन दो उपायों से चित्त वृत्तियों को रोका जाता है अब इनकी चर्चा करेंगे कि अभ्यास क्या है कैसे करना चाहिए वैराग्य क्या है उसका स्वरूप बतलाएंगे अगले सूत्र में तेरह हुए में अभ्यास की चर्चा है सूत्र बोलेंगे तत्र, तत्र। स्थित स्थित यत्नोभ्यास यत्नोभ्यास सूत्र तेरह में बताते हैं तत्र वहां अर्थ उन दोनों में से अभ्यास और वैराग्य इन दोनों में से जो अभ्यास है वो क्या है उन दोनों में से जो अभ्यास है उसकी चर्चा करते हैं स्थितऊ यत्न वैसे यहां स्थितऊ शब्द में है सप्तमी विभक्ति स्थिति में पर व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार कहीं कहीं चतुर्थी अर्थ भी होता है सप्तमी में अर्थ होता है चतुर्थी विभक्ति का तो यहां वहां चतुर्थी का अर्थ लगाएं, लगाएंगे स्थितऊ का अर्थ होगा स्थिति की प्राप्ति के लिए, के लिए चतुर्थी में ठीक है की प्राप्ति के लिए यत्न जो प्रयत्न किया जाता है जो पुरुषार्थ किया जाता है जो मेहनत की जाती है उसका नाम है अभ्यास तो यह स्थिति क्या है स्थिति का अर्थ है समाधि क्या अर्थ है समाधि समाधि का मतलब समाधि अब समाधि की प्राप्ति के लिए स्थितव समाधि की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास के आठ अंगों में समाधि का कौन सा नंबर आठवां तो किसी को आठवीं सीढ़ी पर पहुंचना हो तो क्या करना होगा एक दो तीन चार सात तक चढ़ो इसका नाम अभ्यास समाधि की प्राप्ति के लिए जो पहले अंग है सात उनका बार बार अनुष्ठान करना रोज यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यार धारणा ध्यान का रोज प्रैक्टिस करना प्रयत्न करना अभ्यास है तो ये अभ्यास करणारका फोन आय आई नमस्ते मेरा दुन्यात आवाज थोडी कमी होईल कम करे कारण नाही लगा कोण और कारण कुक कारण नाही आवाज तो बहुत कम होगडी बढाई आवाज बॉज और बळी थोडीशी थप्पड मारो मारो मारो थप्पड मारो होती इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बंस ही हा है गडबडी अप देखो ठीक होगे की मशीने ॲसि होती थप्पड काही चलती तो ठीक होती ॲसि आहे देखो अब ठीक होईल कारण है तो हम अभ्यास की बात कर रहे थे ठीक है आठवें अंग समाधि तक पहुंचने के लिए पहले सात अंगों को बार बार दोहराना होगा रोज उसकी प्रैक्टिस करनी होगी इसका नाम अभ्यास है इसी अभ्यास से हम धीरे धीरे एक दो तीन चार छह सात सीढ़ी चढ़ के फिर आठवें पर पहुंचेंगे चलते हैं अभी भाष्य पढ़ते हैं पता चल जाएगा ठीक है वैसे स्थितऊ जो आया ना स्थित स्थिति की प्राप्ति के लिए तो स्थिति का अर्थ क्या है वो भाष्य बताएगा भाष्य पढ़िए चित्त्य चित, चित अवृत्तिक प्रशांतवाहिता प्रशांतवाहिता स्थिति ही स्थिति ये स्थिति की परिभाषा है चित्त की प्रशांत वाहिता शांत अवस्था जे चित्त बिलकुल शांत होवृत्तिक असते जबे वृत्तया खम हो जाय चित्त मे वृत्त्या खतम हो गे चित्त शांत होगा रजगगुण तमोगुण दब गुण प्रबल होगा य शांत अवस्था होईजका नम स्थितिय तो पता लग्न गया, का समाधी आहे और फिर आगे कहते हैं तदर्था, बोलिए तदर्थ वीर्यम, वीरम वीर उत्साह तदर्था, उसकी प्राप्ति के लिए तदर्थ उस समाधि की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न है पुरूषार्थ है बार बार मेहनत करना जैसे बताया आठवीं समाधि है आठवां तो आठवीं सीढ़ी तक पहुंचने के लिए प्रयास क्या करना है एक दो तीन चार ऐसे सीढ़ियां चढ़ते जाओ तो आठवीं पर पहुंचेंगे इसलिए ये प्रयत्न यही है कि हम उत्साह से श्रद्धापूर्वक हम उसके लिए प्रयत्न करें बार बार कोशिश करें आठवीं सीढ़ी तक पहुंचने की तो सात सीढ़ियां चढ़ेंगे तब आठवीं पर पहुंचेंगे इसलिए सार यह निकला कि यम नियम आसन प्राणायाम इन अंगों का रोज अनुष्ठान किया जाए बार बार आचरण किया जाए तो यही प्रयत्न है इसी का नाम अभ्यास अच्छा ऊपर बैठने बैठने तो, तो यहां बैठी इसको बंद कर दीजिए ठंडी लगेगी हाँ आ रहे कोई बात नहीं और ठंडी हवा न लगे इसलिए अनुष्ठान अनुष्ठान अभ्यासः तो तत वह, वह स्थिति, तत्कार तत्मीपादयीषया उसका संपादन करने की इच्छा से समाधि का सम्पादन करने की इच्छा से समाधी कोन अमाधी साधन, साधन कौनसे साधन तो इन साधनो का अनुष्ठान करना, करना प्रैक्टिकल करना तो समाधी के साधन पहिले साथ उनका बार बार अनुष्ठान करना, आचरण करना इसका नम अभ्यास ठीक आहे स्पष्ट होग्या तो रोज यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान का अनुष्ठान करें नियम पूर्वक करें और उसका नियम क्या है वो अभी बता रहे हैं अगले सूत्र में अभ्यास कैसे करना उसकी विधि अगले सूत्र में बताएंगे सूत्र चौदह बोलिए दीर्घ काल दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार, सत्कार भूमी भूमी। वह।, वह कौन अभ्यास तू तो हिंदी मे ये काम तो ऐसे होगा मैं तो नहीं मैतोंगा जो तो शब्द का प्रयोग करते ना मैं तो नहीं जाऊंगा मैं तो नहीं खाऊंगा आपको खाना हो दाओ मैं तो नहीं खाऊंगा फिर जो तो बोलते हैं ये संस्कृत में तू शब्द है इसी को हिन्दी में तो किस तरह से बोलते है तो स तू का अर्थ हुआ वह अभ्यास तो लाइट चली गई गुरु गुरुगढ़ को जाती है ये भी एक समस्या इसको बंद कर दे माइक को शोर करेंगे बंद करतो बाईक बस ठीक आहे चलास ठी जो जगा हैको पीछे पुस्तक रखणी होती हां हां थोडा थोडा साइड मे हां बस बस बस अब ठीक है, बिलकुल ठीक बहुत अच्छा हा इधर कर <tos> तो स तू वह अभ्यास तो स तू वह अभ्यास तो कैसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए अब बताएंगे एक उपाय है दीर्घ काल लम्बे समय तक अभ्यास लंबे समय तक करना चाहिए थोड़े समय नहीं लंबा समय कितना होगा की सीमा नहीं है दो साल पांच साल दस साल अनेक जल्दी जब तक समाधि नहीं मिले तब तक क्योंकि इसका उद्देश्य तो समाधि तक पहुंचना है तो जब तक लक्ष्य पर नहीं पहुंचे तो तब तक काम बीच में छोड़ना ठीक नहीं है तो लंबे समय हुआ जब तक समाधि प्राप्त न हो जाए तब तक उतने लंबे समय तक अभ्यास करना बीच में छोड़ नहीं देना फिर दूसरी बात बताई नैरअतर्य लगातार निर, निरंतर अंतर मन गैप निरअंतर गैप नहीं आना चाहिए कंटिन्यूसली लगातार अभ्यास करना है तो सफलता मिलेगी लंबे समय तक करना है लगातार करना है बीच में छुट्टी नहीं है हाँ यहाँ संडे मंडे होली दिवाली कोई छुट्टी नहीं या तो हर रोज करना है ठीक है फिर तीसरी बात सत्कार आसेवी सत्कार का मतलब है चार वो भाषा में लिखे हैं आगे पढ़ते हैं भाषा को अभी मोटा अभि मोठा सार्थ करले सत्कारपूर्वक आसेवित बार बार सेवन किया हुआ, बार बार बारा अनुष्ठान करना है, अभ्यास का, काम नियम आदि का पालन बार बार करना है, हर रोज करणार्बे सम करणार लगात करणार करना है, बार बार करणारा करण्याचे दृढ भूमि फिर पक्की स्थिति बनती है पक्की अवस्था बनती है फिर व्यक्ति घबराता नहीं पक्की अवस्था का मतलब घबराता नहीं कोई भी मुसीबत आपत्ति आती रहे वो घबराएगा नहीं जमा रहेगा छोड़ के भागेगा नहीं अपने कार्य को योगाभ्यास को छोड़ के भागेगा नहीं टिका रहेगा तो इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए दीर्घ काल लंबे समय तक निरंतर लगातार और श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करना चाहिए तब वो पक्की अवस्था वाला होता है उससे परिणाम अच्छा आएगा व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाएगा समाधि तक पहुंचने में जितने प्रतिशत अभ्यास का योगदान है उतना पूरा हो जाएगा बाकी जो वैराग्य का योगदान है वो उसका रहेगा तो ये सफल हो गया मतलब जितना इसका रोल है वो पूरा हो गया इस तरह से अभ्यास करना चाहिए भाषिको पढ़ते हैं बोलिए दीर्घ काल, काल। आसेविता आसे निरंतर असेवित आसे सत्कार, सत्कार आसेवित आसे अब ये जो सूत्र मे आसेवितो शब्द है ये है द्वंद्व समास के अंत में मे दीर्घकाल नैरंतर्य और सत्कार ये तीन शब्दों का पहले द्वंद्व समास कर रखा है द्वंद्व समास मे शब्द जोड देते राम लक्ष्मण राम और लक्ष्मण दो में द्वंद्व समास हुआ माता पितरऊ माता च पिता च माता पितरऊ माता और पिता दोनों द्वंद समास हो गया तो ऐसे ही दीर्घ काल दीर्घ काल दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा ये द्वंद्व समास हो गया अब इसके बाद ये आसेवित शब्द जोड़ा तो व्याकरण का एक नियम है कि जब द्वंद्व समाज के अंत मे शब्द हो तो वंतीम शब्द द्वंद्व समाज के सभी शब्द जुडेगा तो तीन केसेवित है तीनो के, के अलग अलग जोडना पडाय भाष्यकार व्यासजीने तो लिखा दीर्घकाल आसेवित निरंतर आसेविता सत्कार आसेविता दीर्घकाल तक सेवन किया गया अभ्यास या अभ्यास के विशेषण और निरंतर लगातार सेवन किया गया, और सत्कारपूर्वक सेवन किया गया. तो तो समझ में आ गया। और निरंतर भी समझ में समज मे आच उसकी व्याख्या करते हैं आग बोलिये तपसा, तपसा ब्रह्मचर्ये ब्रह्म विद्यया, विद्यया, विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कार, सत्कार दृढ़ती तो यहां आप सत्कार के चार अर्थ कर दिए सत्कार पूर्वक सेवन करना चाहिए अर्थात तपसा तपस्यापूर्वक सेवन करना चाहिए अभ्यास करने में तप करना पड़ेगा लोग तपस्या से घबराते हैं इस इसलिए सफलता नहीं मिलती थोडी तपस्या की और घबरा बडा कठीण आहे अपने बस का नहीं। बस छोड़ दिया, तो नहीं हो तो है, बस भाग सफलता एमटेक करनी तपस्या करी पडतीय एमबीए करणार हो सी ए हो होी कठीण पढाई होम्बे सम मेहनत करी पडतीय तब सफलता मिती जैसे अन्य सासारिक क्षेत्र मे मेहनत करी पडतीय तपस्या करी पडतीय खूप शक्ति लगानी पड़ती है समय लगाना पड़ता है ऐसे ही योगाभ्यास भी एक कठिन विषय है एक कठिन कार्य इसमें भी बहुत तपस्या करनी पड़ेगी तो तपस्या क्या मान अपमान को सहन करना हानि लाभ को सहन करना सुख दुख को सहन करना भूख प्यास को सहन करना और गर्मी थंडी इसको सहन करना ये जो द्वंद्व आते हैं जोडे इनको सहन करना प्रतिकूलताएं जो आती हैं उनको सहन करना इसका नाम है तप योग दर्शन में लिखा है कि ये जो तप करना चाहिए इसकी एक सीमा होती है जब सीमा से अधिक तप करेगे तो रोगी हो जायगे और रोगी होणार योग मे बाधक आहे इलिये एक सीमा तक तप करे पर तप नहीं करेंगे तो योग सिद्ध भी नहीं होगा इसलिए तपस्या भी जरूरी है और सीमित मात्रा में करनी चाहिए इस तरह से तप करना चाहिए आपकी क्षमता की परीक्षा करो हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है तो हम कैसे परीक्षा करें हमारी कितनी सीमा है तो थोड़े भूख प्याज सहन करके देखो जितनी सहन हो जाए आराम से उतनी आपकी सीमा है तो ज्यादा ही कष्ट होने लगे और आप बीमार पड़ने लगे तो समझ लो ये सीमा से अब बाहर चले गए आप ठीक है ना धूप में चल सकते हैं कितनी सीमा है एक घंटा चल सकते हैं फिर एक घंटा तो ठीक चला फिर डेढ़ घंटा चले तो रोगी हो गए तो पता चल गया डेढ़ घंटे की क्षमता नहीं हमारी एक घंटा चलने की क्षमता है किसी की आधे ही घंटे की क्षमता है उसकी क्षमता अलग अलग है हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है भूख को सहन करने की प्यास को सहन करने की गर्मी को ठंडी को मान अपमान को, कोई व्यक्ति दो ही घटनाओं में घबरा जाता है दो घटना हो गई अपमान की दो झूठे आरोप लगा दिया और बस वो घबरा गया साहब ये तो अपने बस का नहीं है नमस्ते मैं तो जा रहा हूं अपने घर मैं नहीं कर सकता योगा हो बहस वो उठ के चल देगा कोई कहेगा कोई बात नहीं क्या हो गया ये तो संसार है होता ही रहता है यहां तो चलता ही रहता है ये तो ऊंची नीची बातें सब दुनिया में चलती हैं, दो चार हमारे साथ भी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता चलो चलो आगे चलो अभ्यास करेंगे तो वो जम के चलता रहता है फिर वो 10-15 तक सहन कर लेगा फिर उसकी भी सीमा आ जाएगी किसी की सहन शक्ति ज्यादा होगी वो पचास भी सहन कर लेगा कोई अस्सी भी सहन कर लेगा बस फिर उसकी सीमा आ जाएगी भाई अब खत्म अब आगे नहीं सहन होता मुझसे बहुत हो गया तो ऐसे हरेक की क्षमता अलग अलग होती है अपना परीक्षण करने से करने से पता चल जाता है व्यवहार मे प्रयोग करने से पता चल जाता है हमारी सीमा कितनी है उस सीमा तक तपस्या करनी चाहिए। सहन करना चाहिए करी चहन करणार परिस्थिती अनुसार परिस्थितिया आपण आप आतीही आपला विना बुला मुसीबत बिना बुला आतीय <laughs> उसको की नहीं है <laughs> आज तो आज तो चारो तरफ मुसीबत फैली हुई है आज तो इससे बचना बडा कठीण है चारो और आक्रमण समस्या समस्या आती बुला आवश्यकता नाही विशेष अभ्यास आयो आपण होत्या रोज ही आती राहती कि घर मे आती है कि ऑफिस मे आती है कभी ट्रेन मे आती कभी बस मे आती है कभी रेल्वे स्टेशन पर कभी बस अड्डे परि ऑटो वॉल टॅक्सी वॉल रोजी घटनाए होती वती समको सावधान राहणारी परिक्षा है की उसय विचलित ना हो उग्र ना होान झगडा नाही करे ूठ का प्रयोग नाही करे छलकपट का प्रयोग नाही कर करे तपस्या है की आपली ईमांदारी बनाय रखते हा हम ठीक ठिक व्यवहार करेस तपस्या सारे दिन होती ही रहती है जो ध्यान देता है उसको पता चलता है तो ऐसे अपनी क्षमता की परीक्षा करते हुए व्यक्ति तपस्या करे ऐसे भी होते हैं कभी किसी को बाहर तो सारी दुनिया के साथ होता है और आपके साथ भी होता है दुनिया के सबके साथ होता है तो उस बात को अगर आप छुपाए रखेंगे अपनी समस्या को बताएंगे नहीं तो वो बढ़ती जाएगी और वो फिर आपके अंदर अशांति पैदा करेगी बताने के बाद भी बढ़ जाएगी तो क्या करें हाँ अगर आप किसी को बताते हैं अपनी समस्या उसको बताएं कि जो समाधान कर सकता आप ऐसे व्यक्ति को बताएं जो समाधान कर ही नहीं सकता उसको बताने से कोई समाधान निकलेगा नहीं तो उसको ना बताए उसको बताए जिसको बताने से कोई रास्ता निकलेगा ऐसा व्यक्ति ढूंढे की मेरी समस्या को कौन सुलझाएगा व्यक्ती केस्या बे बार बताएं, चार बार बार बर जो दो बार चार बार सुने कुठतो ध्यान देगा तो वेळी रास्ता निकाल अगर आप बे नाही और वटते अंदर तो वो अंदर तो अंदर गाठ बनती जाईग और फे एक दिन वम्प फुटेगा जोर सेस का बहुत नुकसान होगा ॲस नाही करना ठीक नाही आहे तो आपली समस्या किसी को बताओ जो आपका हितैषी है जो आपका मित्र है जो आप पर विश्वास करता है जो आपकी इस समस्या को समझ सकता है जो आपसे सहानुभूति रखता है उसको अपनी समस्या बताओ फिर उससे एक से काम नहीं चला फिर और दो चार लोग ढूंढो दो चार को और को बताओ फिर उतने से भी नहीं चला और पांच दस को और ढूंढो ऐसे बताना पड़ेगा लोगों को तब आपका कोई समाधान निकलेगा और फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता तो फिर नमस्ते तुम अपने घर हो अपने घर फिर अपना अलग अलग रहो अब यह मैं कहता हूं कि अलग अलग रहो तो लोग झगड़ा करते सब आप तो सबका घर तोड़ने के लिए बैठे हैं भाई ये समाधान ही यही है आप नहीं करोगे तो फिर अंत में सुसाइड करोगे और क्या करोगे जब व्यक्ति अपनी समस्या खोलेगा नहीं तो अंत में वो आत्महत्या करेगा और क्या करेगा उसकी समस्या हल होनी चाहिए हर व्यक्ति की सीमा है सहन करने की जब वो सीमा पार होयगी औरका रास्ता नाही निकलेगा तर फेर अंतिम रास्ता ये आत्महत्या करेगा तो उचान आहे आत्महत्या बचाना आहे रास्ता हा की न्याय करो जो साधन न्याय हो दर करो वरणा व पागल हो जायगा और अगर पागल होगा तर या तो खुद मर जाय दूसरे को मारेगा कुछभी करेगा फिर उसका क्या भरोसा तो ॲसी स्थिती नाही आनी च आपली समस्या बताव नहीं आएगा बताया ना पांच बार सहन करेंगे दस बार करेंगे बीस बार, बार करेंगे वही बीस बार, बार सहन करने के बाद आखिर तो सीमा आ जाएगी ना श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल की सौ गलतियां सहन की और उसको वार्निंग दी थी भैया सौ गाली सुनूंगा वार्निंग <laughs> उसके बाद फिर मेरा चक्र चलेगा सावधान सौ गालियां तो सहन किया नहीं तो उनकी भी लिमिट आ गई हर व्यक्ति की सीमा होती है लिमिट होती है एक व्यक्ती अन्याय करी दबा रे की तू अभि और सहन कर क्यो उसको क्यो नाही बोलते तू अन्याय क्यो करता है? उसको जेल मे डालो उसको दंड देणार न्याय तो यहता समाज मे न्याय होणार या अन्याय नहीं। तो न्याय तो का होन्याय कर दंड नाही आप। ये आपष्ट समाज है जो अत्याचारी कोयोग देता है और जो बेचारा पिट रहा है उसकी सहायता नहीं करता उसकी रक्षा नहीं करता यह बेकार समाज है ऐसा समाज नहीं बचेगा वो नष्ट हो जाएगा अगर समाज को अपनी रक्षा करनी है तो न्याय करो उस अत्याचारी को दंड दो तब उसको न्याय मिलेगा और जो खम खाम, खाम पिट रहा है जिस पर अन्याय हुआ उसकी रक्षा करो तब वो उसका उत्साह बढ़ेगा जीने में नहीं तो क्यों जियेगा रोने के लिए थोड़ी आया पिटने के लिए पैदा हुआ था क्या कोई भी आदमी दुखी होने के लिए पैदा नहीं हुआ सबको जीने का अधिकार है अपनी स्वतंत्रता से अपनी इच्छा से अपनी बुद्धि से अपने सामर्थ्य से उसको जीने का पूरा अधिकार है ईश्वर ने भी दे रखा है भारत सरकार ने भी दे रखा है सबने सबको स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से जियो दूसरे के जान माल पर आक्रमण मत करो उसकी संपत्ति का हरण मत करो ये न्याय की बात है और जो कोई ऐसा न्याय करेगा उसको दंड देंगे वरना ही पुलिस और सेना की क्या जरूरत है जो हो रहा है ठीक है जो अन्याय कर रहा है कर रहा है, ऐसे तो आप नहीं जी सकते ना कोई भी नहीं जी पाएगा अगर समाज को ठीक तरह से चलाना है देश को ठीक तरह से चलाना है तो न्याय करो वेदों का ऋषियों का सबका अंतिम पहला और अंतिम एक ही सिद्धांत है न्याय करो जिस देश में जिस परिवार में जिस समाज में अन्याय होता है वो परिवार नहीं बचेगा वो देश नहीं बचेगा वो समाज नहीं बचेगा खत्म हो जाएगा अगर परिवार समाज देश की रक्षा करनी है तो न्याय करो आज हमारे देश में न्याय नहीं होता इसलिए देश की स्थिति खराब है और विदेशों में अपराधियों को दंड मिलता है इसलिए वहां ठीक चल रहा है बहुत सारे अंशों में ठीक चल रहा है जितना जितना वो अत्याचारी को दंड देते हैं अन्यायकारी को दंड देते हैं उतनी व्यवस्था ठीक है उनकी कुछ चरित्र के दोष अलग हैं वो अलग बात है तो वो तो उनके कानून ऐसे हैं उसमें कानून की गलती है कानून ठीक करोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा तो हमारे यहां जो कानून बना रखे हैं उसका पालन नहीं होता अपराधी अपराध करता है और उसको दंड मिलता नाही इलिसमत बढती देश नाही बचेगा इलिया सहन करणार धर्म मे सहन करो परिसर द्रुपयोग करतेपयोग करते, हैं। इस नियम का करते हैं। सहन करो क्यू करो छोटी मोठी बातो को सहन के बडी गलतो कोण नाही के बताओ कौन से वेद में लिखा है कि बड़ी बड़ी गलतियां करो और तो भी तुम सहन करो क्यों करो ये भी उस पर बदले में गलतियां करे वो सहन करेगा फिर ये कोई न्याय छोड़ी हुआ अगर एक आदमी दूसरे आदमी पर पचास गलतियां करता है बड़े बड़े अन्याय करता है वो भी वापस, वापसी बदले में अगर वो भी उस पर पचास अन्याय करे तो क्या वो सहन करेगा फिर ये क्यों करेगा सहन दोनों आत्माएं एक जैसी हैं जब ये नहीं सहन करेगा तो ये क्यों सहन करे दोनों को न्याय अपना काम करो ठीक तरह से करो बुद्धिमत्ता करो तो सहन करने के नियम है वो नियम सुन लीजिए, बहुत अच्छे महत्वपूर्ण नियम, छोटी मोठी गलतो कोहन के बडी बडी गलतो कोन नाही कशी शास्त्र नाही लिखा है। ना कोई शास्त्र मे लिखा आहे ना धर्मशास्त्र मे नाही लिखा बडी बड को अन्याय को कोण करो कहीं नहीं लिखा बडी बडी गलत माफ नाही की जाती छोटी मोटी गलत्या माफ की जाती जात सहन का मतलब माफ कर देना दो चार बार छोटी छोटी गलती जाय तो माफ की जा सगळी बार पच बार गलत करे अन थोडी हो रही अबो जूज के की जाही जूजी गे गलतो कोफ नाही केलतो कोफ के छोटी छोटी गलतियों को माफ किया जाता है बड़ी बड़ी गलतियां माफ नहीं की जाती सहन करने का नहीं अब जब व्यक्ति बड़ी बड़ी गलतियां करे और जानबूझ के करे और वर्षों तक करता रहे फिर माफ नहीं करना चाहिए फिर तो उसको जेल में डालो फांसी में लटकाओ उसको अंटर से पीटो उसको दंड दो वेद का यह सिद्धांत है दंड के बिना कोई सुधरता नहीं इसलिए सेना पुलिस और जेल व्यवस्था सीआईडी सीबीआई इसीलिए तो बनेगी की आपराधी को पकडो दंड दो दंड के बिना कोण नाही सुधारता परमानी चल रही है परिवार में मनमानी है, समाज में मनमानी है, देश में मनमानी है सब जो मन में आता वही करई कशी का नंत्रण नाही कोण किती का अनुशासन नहीं, कोई दंड व्यवस्था नाही किती दंड का, को का भय नाही सब दुर्व्यवस्था अव्यवस्था आहे सारी इलिये सब आदमी परेशान आहे ट्रेन में जाओ ट्रेन के नियम का नहीं करते बस में जाओ बस के नियम का पलन नहीं करते खिडकी रुमार रख दगे साट हमारी होगी खिडकी सीट पे रुम रख दीट आपणसा कानून है परिया रोज होता है। बस मे होता है, ट्रेन मे होता सर्व जगा होता है। तो अन्याय अपिस अन्याय कोरो समाज के लोक रोकेंगे पोलिस रोकेगी सरकार रोकेगी तो अन्याय रुक जायगा और सबको ठीक से सुविधा मिलेगी और ठीक न्याय से व्यवस्था मिलेगी और लोग सुख से जिएंगे और नहीं रोकेंगे तो रोज ही दुर्घटनाएं होंगी आप अखबार में पढ़ लो कोई दिन का अखबार उठा लो रोज ही घटनाएं लिखी वारदात और सीरियल भी आते हैं वारदात क्या आता है क्राइम पेट्रोल ऐसे ऐसे आते हैं कोई क्राइम पेट्रोल कोई सीआईडी कोई वारदात कोई कैसे कैसे आते हैं तो, तो रोज घटनाएं हो ही रही सहन करने का तपस्या का यही मतलब है छोटी मोटी गलतियां सहन कर, कर दो माफ कर दो बार चार बार पांच बार दस बार माफ कर दो हरेक की माफ करने की क्षमता अलग अलग कोई पांच बार माफ करेगा कोई दस बार करेगा कोई बीस बार भी कर देगा पर आप ऐसे ही माफ करते गए और सामने वाले को जगाया नहीं आपने दो तो अत्याचार करता ही जाएगा तो उसको रोकने के लिए रोकने के लिए व्यवस्था करो और इसने दो चार पांच दस गलतियां सहन कर ली माफ कर दिया कोई बात नहीं ये थोड़ा सा पांच दस गलती माफ कर दे सहन कर ले पर उसको ब्रेक लगनी चाहिए अगर उसको ब्रेक नहीं लगी तो फिर वो फिर वो बम बनेगा वो घटना जो है ना फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी समस्या और फिर आज, बाद में ऐसा बम फूटेगा फिर घर में आग लगेगी समाज में आग लगेगी फिर देश का विनाश होगा इसलिए उसको रोकना चाहिए तो उत्तर यह है कि एक हो, प्रश्न है आपका यहाँ दोहरा देता हूँ कई लोग कहते हैं आप प्रश्न दोहराएं तो हमें उत्तर समझ में आया नहीं तो प्रश्न समझ में नहीं आता उत्तर समझ में नहीं आता क्योंकि प्रश्न का हमें पता नहीं तो आपका प्रश्न ये है कि महर्षि दयानंद को लोगों ने विष पिलाया झूठे आरोप लगाए अपमान किया पत्थर फेंके सांप फेंके तो भी उन्होंने उसको सहन किया और उनको छोड़ दिया अपराधियों को तो यहां क्या व्यवस्था समझेंगे यह है प्रश्न इसका उत्तर यह है कि एक होता है ब्राह्मण एक होता है क्षत्रिय दोनों के कर्तव्य अलग अलग ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना मोक्ष की प्राप्ति करना यह मोक्ष उसका लक्ष्य है तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए उसको विधान किया है कि तुम पत्थर नहीं उठाना तुम तलवार नहीं उठाना तुम डंडा नहीं उठाना कोई तुम पर अत्याचार करे तो अपनी रक्षा तो कर लेना पर पत्थर उठागे उसका सर मत फोड़ना मतलब उससे बदलाव न लेना उस पर कोर्ट केस मत करना अगर यहां कोर्ट केस में उलझ गए तो आपका मोक्ष रुक जाएगा तो ब्राह्मण को यह विधान किया कि तुम थोड़ा सहन कर लेना अपनी रक्षा तो कर लेना लोग स्वामी दयानंद को पकड़ के मंदिर में ले गए बली चढ़ाने के लिए फिर उन्होंने दीवारकूद के भाग गए अपनी रक्षा तो कर ली अपनी रक्षा की उन्होंने पर उनसे बदला नहीं लिया कितने लोगों ने पत्थर मारे उनसे बदला नहीं लिया कितने लोगों ने जहर पिलाया उनसे बदला नहीं लिया पर अपनी जान जरूर बचाई अपनी जान बचाने का सबको अधिकार है भारत सरकार ने भी दे रखा है ईश्वर ने भी दे रखा है स्वयं यजस्व स्वयं जोशस्व अपना काम खुद करो खुद मेहनत करो अपनी रक्षा स्वयं करो जो अपनी रक्षा स्वयं करेगा समाज उसकी रक्षा करेगा जो आलसी होगा उसको समाज सहयोग नहीं देगा न ईश्वर सहयोग देगा न समाज देगा अगर आपको समाज का सहयोग चाहिए ईश्वर का सहयोग चाहिए तो पुरुषार्थी बनो आलसी मत बनो कुर वेह कर्माणी पुरुषार्थ करो कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो तो जो कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, समाज और दोन सहायता करते रक्षा करण्या अधिकार सबको है सन्यासी कोम्हण क्षेत्रीय वैशिष्ट्य शूत्र सबको है क्य जीवन जीने केले पिटने केली नाही दुखी होणे के मरने केले नाही मला आपल्या जीवन की रक्षा केली पुरुषार्थ करणार पडेगा महर्षी दयानंद जी आपली रक्षा केरुषार्थ किया ब्राह्मण थे संनाये पर उसको वापसी पत्थर नहीं मारा उससे बदला नहीं लिया राव कर्ण सिंह राजस्थान के राजा थे उनसे कहा सुनी हो गई तो राजा ने तलवार खींच ली मारने के लिए स्वामी दयानंद जी ने तलवार छीन ली और उसको तोड़ दिया वो चाहते तो बदला ले सकते थे उसको मार सकते थे ताकत में भी ज्यादा थे और शस्त्र भी हाथ था कर सकते थे ना फिर उन्होंने नहीं किया उन्होंने तोड़ दिया तलवार को और का देखो राजन तुम क्षत्रिय हो मैं ब्राह्मण हूं तुमने क्षत्रिय का धर्म छोड़ दिया पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा मैं चाहता तो तुम्हें दंड दे सकता था मेरे पास शक्ति भी और शस्त्र भी फिर भी मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा इसलिए उन्होंने तलवार तोड़ दी और उनको माफ कर दिया इस तरह से ब्राह्मण संन्यासी वो अन्यायकारी को माफ कर देगा छोड़ देगा बदला नहीं लेगा झगड़ा नहीं करेगा पर अपनी रक्षा जरूर करेगा और जब उसका परीक्षण हो गया कि यह व्यक्ति दुष्ट है ये खराब है ये सुधरता नहीं है उसका लंबा परीक्षण कर लिया ये सुधरने वाला नहीं है तो उससे वो आगे भविष्य में व्यवहार बंद कर देगा इतना अधिकार उसको है तो जिस जिसने जहर पिलाया स्वामी दयानंद जी को उससे उन्होंने बदला नहीं लिया पर आगे व्यवहार छोड़ दिया व्यवहार बंद कर दिया उसको काटके अलग कर दिया तुम अपना अलग हम अपना अलग थियोसॉफिक थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ उन्होंने काम शुरू किया विचार भेद होगाने अलग करियाम तुम्ही साथ काम न करेगे ब्रह्म समाज के केरू कियाभेद होगा उस होग प्रार्थना समाज केरू कियाभेद होगा उस होलग होणा हमारा अधिकार आहेचार नाही मिलता है, तो अपना अलग अलग हो जाऊ ॲसा महर्षि दयानंद जीने ब्राह्मण और संन्यासी का कर्तव्य अब जो क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्तव्य अलग है क्षत्रिय का कर्तव्य जो अन्याय करे उसको दंड दो उसको नहीं छोड़ना ये राजा सेना पुलिस ईश्वर ने इसीलिए तो बिठाई है कि जो अत्याचार करे अन्याय करे उसको पकड़ो उसको जेल में डालो उसको दंडित करो और सबके सामने दंड दो ताकि एक को दंड मिले और दस लाख लोग देखें दस लाख का दिमाग ठीक हो जाएगा कि अपराध करने पर ऐसा दंड मिलता है हम करेंगे तो हमारा भी यही हाल होगा तो एक को दंड मिलेगा दस लाख ठीक हो जाएंगे इस तरह से ये क्षत्रिय का कर्तव्य का अलग है वो अन्याय को सहन नहीं करेगा वो दंड देगा तो दंड देना क्षत्रिय का काम महर्षि दयानंद जी क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे इसलिए उन्होंने दंड नहीं दिया माफ कर दिया पर अपनी रक्षा जरूर की और उन लोगों के साथ काम छोड़ दिया जो लोग दुष्ट थे या जिनसे विचार मेल नहीं था अलग कर दिया इतना कर सकते हो गया तो इस तरह से हमको भी करना है अगर हमको अच्छी तरह से जीना है मोक्ष में जाना है यदि हमारा लक्ष्य मोक्ष है तो हमको ब्राह्मण वृत्ति से चलना होगा क्षत्रिय वृत्ति से नहीं हमको भी बदला नहीं लेना है पर अपनी सुरक्षा जरूर करनी है अपनी सुरक्षा जरूर करनी है किसी से हमको बदला नहीं लेना फालतू झगड़ा नहीं करना कोई कोर्ट केस नहीं करना क्योंकि कोर्ट में जाने से भी न्याय नहीं मिलता मिलता आज तो कोर्ट वाले ही कहते हैं भैया है, कोर्ट से दूर रहो तो अच्छा है वो खुद ही कहते हैं यहां न्याय नहीं मिलता है आपस में कोई समझौता कर लो वही ठीक है तो इसलिए कोर्ट में जाने से लाभ नहीं है अपनी रक्षा स्वयं कर लो समझौता कर लो जैसे तैसे तो ये बात थी तपस्या की इस प्रसंग में जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर हुआ तो पहली बात सत्कार की तब करते हुए योगाभ्यास करे तो आपको सफलता मिलेगी दूसरी बात ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अभ्यास करें तो सफलता मिलेगी ब्रह्मचर्य का मतलब मन इंद्रियों पर संयम रखना जीवन रक्षा के लिए भौतिक पदार्थों का उपयोग करना इंद्रियों का सुख लेने के लिए नहीं यह है ब्रह्मचर्य घी खाना बुरा नहीं है पर प्रश्न तो यह आप स्वाद लेने के लिए खाते हैं या स्वास्थ्य के लिए खाते हैं स्वाद के लिए घी खाते हैं तो गड़बड़ ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है घी खान ब्रह्मचर्य के विरुद्ध यदी आप स्वाद लिणी केली खाते ऐसे हर इंद्रिय का उपयोग रचना का हो कोवि हो वी जीवन रक्षा केली स्वास्थ्य रक्षा केली परोपकार के समाजसेवा के, लिए, समाज सेवा के लिए, देश की रक्षा केली योग विद्या की प्राप्ती केली मोक्ष प्राप्ती केली यदी आप ब्रम्हचर्य केलन मे अनुकूल है योग अभ्यास में अनुकूल है इस तरह से हमको कार का उपयोग करो वस्तु का विरोध नहीं है प्रकृति तो साधन है वेद में लिखा है ईश्वर साध्य है प्रकृति उसका साधन है तो घी दूध फल मिठाई दाल रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा और सोना चांदी रूपया पैसा मकान मोटर गाड़ी संपत्ति ये सब साधन है सारा ही तो प्रकृति है इन चीजों का उपयोग करने की मनाई नहीं है उपयोग किस तरीके से करना वो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दे प्राप्ती केली उपयोग करे कार मे बैठो एअर कंडिशन का उपयोग कर, करो ट्रेन मे जाऊ हवाई जहाज मे जा हर चोग करो परदेश्य क्या वेखना समाजसेवा का उद्देश्य सम कम है जलदी पचना है थोडा शरीर की शक्ती का उपयोग करो कुठ दिन अधिक जियंगे अधिक सेवा करेगे और खाम खां पिटते पैदल पैदल तो टागे टूट जायगी थोडे दिनों में शांती पाठ होवा करणे आपत्ती नाही आहे का अर्थ हुवा की मन इंद्रिय परयम रखते हे जीवन रक्षा केौतिक साधनो का उपयोग करणार जित्रो हमारे वर्णाश्रम केनुसार विहित है शास्त्र उत्तनीही सीमा मेनका उपयोग करणारी अीन आश्रम वॉ पूरा पूरा सौ प्रतिशत ब्रह्मचर्य का विधान है ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ और संन्यास तीन आश्रम वाले मनुष्यों के लिए तो पूरा सौ प्रतिशत ब्रह्मचर्य का पालन करना केवल एक गृहस्थ आश्रम है जिसको थोड़ी सी छूट दी गई है गृहस्थ आश्रम वाले को थोड़ी सी छूट दी गई है वो भी संतान उत्पत्ति के लिए बस इतना संयोग करे बाकी वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करे मन इंद्रिय परयम रखे ॲसा विधान परि जनते नाही व समजते शादी करण्या मतलब खूप भोग विलास करो पूरी छूट ॲस नाही लोक भूल गे शास्त्र कोल गे विधि विधान कोलग गेको पता ही नहीं शादी करण्या उद्देश्य क्या होता है। आज तो बस वेलिविजन देखो और पागल होत समज रखा लोकांनी शादी करण्या उद्देश्य नाही आहे हम यहां आए थे मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष प्राप्ति जीवन का मुख्य उद्देश्य है पैसे कमाना घर चलाना वो उद्देश्य नहीं है ये तो टाइम पास करने की बात है। कि मोक्ष के लिए वैराग्य चाहिए अब ब्रह्मचर्य आश्रम में इतना वैराग्य हो नहीं पाया तो पूछा गुरु क्या करें हमको तो वैराग्य हुआ नहीं तो भाई तुम थोड़े दिन टाइम पास कर लो जाओ गिरस्थ में थोड़ा परीक्षण कर लो समझ में आ जाएगा तुम्हें यहां बहुत सुख दिखता है थोडा पच्चीस साल तुमको एक एक्सपेरिमेंटल टाइम देते जो आपण प्रयोग करो विश्व चिकित्स हिकित्स हा विश्व चिकित्सा <laughs> थोडा इसो और खोल बिकित्साले हा तो विश्व चिकित्सा दुसरी बा प्रयोगशाला आहे गृहस्थाश्रम प्रयोगशाळा है संसार के सुख दुख का परीक्षण करने की प्रयोगशाला है पहले ब्रह्मचर्या आश्रम में गुरू जी ने समझाया कि गृहस्थ में मत जाना उसमें दुख आएगा तो विद्यार्थी को समझ में नहीं आया बोला गुरु जी मेरी समझ में नहीं आता आप कहते गृहस्थ में दुख है ये सारे खा रहे पी रहे डांस कर रहे हैं देखो ना टेलीविजन <laughs> मार्केट में जाओ देखो इतनी मार्केट सजा रखी है इतने बड़े बड़े मॉल्स है कितने लोग जाते हैं शाम को नाचते हैं खाते हैं पार्टियों में जाते हैं होटल में जाते हैं आप कहते हो दुख है कहां दुख है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा बोच समजा नाही आयामे तो फेर गुरुजीने ठीक आहे तुम मेरी बाई सुनते तुम्ही समज मे न आता तो फेर एकही रास्ता जाऊ वीडिओ जाऊ गृहस्थ मे शादी करो और फिर देखना हो कित सुख और कित दुःख थोडे दिन समज आजगा सब आटेदार का भाव पता लागेगा जे ग्रहस्थ मे जायगे तो दो चार सर्व समज मे आना श्रू होता किती दो चार सर्व आता किती दस सर्व मे आता पच्चीस मे सबको आजात पच्चीस सर्स्ट लिमिट आहे पच्चीस सर्व अंतिम सीमा है पच्चीस सर्व पूरा समझ में आ जाता है गृहस्थ में कितना सुख और कितना दुख फिर पच्चीस जरा समज मे आता गुरुजीने पूर्ण क्या समज मे आोला गुरुजी मैने जितना सुख सोचा शादी करण्या सोचा गृहस्थ मे बहुत सुख मिळेगा उतना तो नाही मिळाला और जितना दुख सोचा था उससे कई गुना अधिक भोगना पड़ा अब मुझे समझ में आ गया तो अब बताइए अब क्या करो बोले चलो वन प्लस में बस हो गया परीक्षण इतना ही परीक्षण करने के लिए गृहस्थ में आए थे और वो परीक्षण हो गया चलो बार अब जीवन भर यहां गृहस्थ में नहीं रहना इसलिए तीसरा आश्रम बनाया वन प्लस में जाओ फिर चौथा बनाया संन्यास में जाओ पर लोग दो आश्रम पर भूल ही गए बस दो ही आश्रम एक ब्रह्मचारी और एक गृहस्थी ब्रह्मचारी भी टूटा फूटा है पॉलन ठीक नाही और गृहस्थिती बिघडा हवा पॉलन ठीक नाही अहलेही दो बिगडे है तीसरा ठीक होगा और तीनो बिगडे चौथा क्या ठीक होगा सारेही बिगडे आज चारोही बिघडे हो कोश्रम ठीक नाही चल राहाप्रस्त मेगो को भी दिखा। तो, सारे बिघडे हो ना तो आज ब्रह्मचारी ठीक है ना गृहस्थी ठीक है ना वनप्रस्ती और नासी कोविोने शास्त्र पढना छोड द्या उनको उनके कर्तव्य का ही पता नहीं कि ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है उसे क्या करना चाहिए गृहस्थ के क्या नियम है क्या करना चाहिए पता ही नहीं जब पता ही नहीं तो पालन क्या करेंगे इसलिए आज तो चारों ही पीड़ित तो गृहस्थ की बात चल रही थी ये गृहस्थ आश्रम संसार के सुख दुख का परीक्षण करने की प्रयोगशाला है और इसके लिए पच्चीस साल का समय दिया गया है इतने समय में कर लो सारे परीक्षण पता चल जायेगा और जब समझ में आ जाए कि यहां सुख कम मिला और दुख अधिक मिला फिर चलो अपने वन इस काम केली गृहस्थी सी गई, के लिए। उसमें रहते भी उसको छूट दिली बाकी उमे राहते हा ब्रह्मचर्य का पलन करणार ऐसे अंधाधुंध छूट नाही आहे भोगविलास की तो गृहस्थी भी होतो योगाभ्यास करणार मन इंद्रिय परयम रखना आपर का स्वास्थ्य ध्यान रखना स्वास्थ्य बढिया बनना बलवान बनना शरीर को व्यायाम करणार मन इंद्रिय परट्रोलनास तो गृहस्थ कोम करणारका जीवन कुछ अच्छा बनेगा और कुछ समझ में आएगा कि मनुष्य बनकर कैसे जीना चाहिए तब समझ में आएगा तो ये दूसरी बात हुई ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्यक्ति योगाभ्यास करे यम नियम आसन प्राणायाम का अभ्यास करे तो उसको सफलता मिलेगी तीसरी बात है विद्या विद्या पढ़ते हुए योगाभ्यास करना है लोग क्या करते हैं सब हमें ये शास्त्र पढ़ने से क्या मतलब हमें कोई पंडित थोड़ी बनना हमको तो योग करना है, हमको तो संभाली समाधि लगानी है हम ये शास्त्र क्यों पढ़े तो उनकी मान्यता गलत है योग दर्शन कहता है कि विद्या पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा ईश्वर क्या है आत्मा क्या है कर्मफल क्या है पुनर्जन्म क्या है होगा कि नहीं होगा ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी जब विद्या नहीं पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा ईश्वर कैसा है वो कैसे समझ में आएगा जब पढ़ोगे ही नहीं तो जो कहता मुझे थ्योरी तो पढ़नी नहीं है मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिकल करना वो क्या क्या प्रैक्टिकल करे जब थ्योरी का तो पता ही नहीं पहले थ्योरी होती है बाद में प्रैक्टिकल होता है तो पहले थ्योरी भी तो पढ़ो आज वेद पढ़ना छोड़ दिया लोगों ने दर्शन उपनिषद पढ़ना छोड़ दिया इसलिए लग गए मूर्तियों की पूजा में उनको समझ ही नहीं आया ईश्वर कैसा है तो जब तक शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे ईश्वर ही समझ में नहीं आएगा कि ईश्वर कैसा है उसकी उपासना कैसे करनी उसकी विधि क्या है उसमें क्या बाधक आते हैं उन बाधकों को दूर कैसे किया जाए वो सारी बातें शास्त्र पढ़ने से ही पता चलेगी इसलिए कहा विद्यापूर्वक अभ्यास करो दर्शन पढ़ो वेद पढ़ो उपनिषद पढ़ो संस्कृत भाषा पढ़ो बस इतना मोटा मोटा कम से कम इतना तो पढ़ो बाकी तो किताबें बहुत है यहाँ से अमेरिका तक लाइन लग जाएगी इतनी पुस्तकें पुस्तकों की कमी नहीं है सारी तो पढ़ नहीं सकते मुख्य मुख्य पढ़ लो तो इस प्रकार विद्यापूर्वक अभ्यास करेंगे तो हमें सफलता ठीक मिलेगी चौथी बात है श्रद्धा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करना अब कई लोग बैठ तो जाते हैं ध्यान में अब मन में श्रद्धा तो है नहीं मन में कोई विश्वास तो है नहीं कि हाँ ईश्वर है और हमारी बात सुनेगा लोग क्या समझते हैं ईश्वर तो ऊपर रहता है जब भी बात करते हैं भाई ऊपर वाले की मर्जी ऐसे हाथ ऊंचा कर देते हैं जैसे भगवान ऊपर रहता है यहां तो रहता ही नहीं जब भगवान यहाँ रहता ही नहीं आपके दिमाग में है ही नहीं तो आपकी बात क्या सुनेगा तो क्या श्रद्धा बनेगी और क्या विश्वास बनेगा व्यक्ति ध्यान में बैठता है और उसके दिमाग में मेहता की भगवान कि ऊपर है। और मेरी आवाज तो वहां तक पहचेगे नाही तर क्या सुनेगाव आसमान परि चौथे आसमान परईरते आसमन एक वैकुंठ मानता है कैलाश पर्वत कोण श्रीपूर मे क्षीरसागर मे अब यहा बैठे क्षीरसागर बहुत दूर आहे हमारी आवाज पहचे तो जब पहुंचेगी नहीं तो फिर क्या करना फिर क्या श्रद्धा बनेगी क्या रूचि बनेगी फिर भी वो लोग मुझे नास्तिक ना गायें चलो इसलिए दस मिनट तो बैठ जाऊं लोगों को दिखाने के लिए कि लोग मुझे नास्तिक ना गायें इसलिए मैं थोड़ा ध्यान में बैठता हूं थोड़ा संध्या कर लेता हूं तो आज जो लोगों की श्रद्धा है जो संध्या होती है वो सिर्फ इस बात के लिए है कि लोगों लोगों को थोड़ा विश्वास हो जाए कि मैं आस्तिक हूं लोग मुझे नास्तिक ना समझे बस लोगों के दिखावे के लिए लोग संध्या करते या जो भी ध्यान करते हैं यह सब दिखावा चल रहा है श्रद्धा कुछ नहीं है ईश्वर है अभी ये दिमाग में उतरा ही नहीं ईश्वर है वो चेतन है सर्वज्ञ है सबको देखता है सबके कर्मों का हिसाब रखता है न्यायकारी है इतनी बात दिमाग में है ही नहीं अगर इतनी आ जाए तो देखो फटाफट आदमी सुधर जाए एक भी झूठ नहीं बोले जरा भी छलकपट नहीं करे पूरी सावधानी से व्यवहार करेगा कहीं भी गड़बड़ नहीं करेगा क्योंकि उसको दिख रहा है ईश्वर न्यायकार कुत्ता बना देगा सांप बना देगा गधा बना देगा बकरी बना देगा भेड़ बना देगा बैल बना देगा हाथी बना देगा उसको समझ में आ रहा है कैसे करेगा गलती करेगा ही नहीं पर इतनी श्रद्धा नहीं है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं है इसलिए व्यक्ति झूठ बोलता है चोरी करता है छलखपट करता है दंड व्यवस्था उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं न माता पिता के दंड का भय है आज लोगों के दिमाग में न समाज के दंड का भय है न पंचायत का दंड का भय न सरकार के दंड का भय न ईश्वर के दंड का भय कोई दंड का भय नहीं इसलिए आज व्यक्ति बेलगाम चल रहा है जो मन में आए सो ही करता जा रहा है कोई टोकता नहीं कोई रोकता नहीं तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी ईश्वर है निश्चित रूप से है और वो ऊपर नहीं हमारे अंदर है हमारे अंदर बैठा बाहेर अंदर ऊपरिचे आगे पीछे दाय सर्व व्यापक हमे आपण मनबुद्धी मे बिठा पडेगा शब्दो क्यो जी भगवान एक है या अनेक एक वेग एक, एक जगता या सब जग बर शब्दो से की सब जग ऑफिस मे रिश्वत काय गोली हो तुम्ही व्हा <laughs> नाही था ईश्वर तब नाही देखता तब लोग कहंगे साहेब माफ कर, कर जो माफ कर देगा तो दुसरे कोफ करेगा मी चोरी क्यो कर कर ना करू जे भगवान माफी करताय सबकोही माफ करेगा फिर मुगा तो, तो मै चोरी करूंगा आप बिघडूंगा परिसर गंभीरता से सोचते केवळ शाब्दिक ज्ञान की ईश्वर सब जगा राहता उसो दिमाग मे बिठान है हजारों बार आपको दोहराना पड़ेगा तब दिमाग में बैठेगा कि ईश्वर है मुझे तो पांच दस लोग भी नहीं दिख रहे जो इस बात को स्वीकार करते हुए ईश्वर है ये सिर्फ शाब्दिक ज्ञान आज पांच दस लोग भी मिलने कठिन है जो मेरी जानकारी में मेरे पीछे होंगे मैं नहीं जानता उनकी बात नहीं कर रहा मैं मेरे देखने में जितने लोग मेरे सामने परिचित हैं उनमें से मुझे दस आदमी भी नहीं दिख रहे जो ये स्वीकार करते हो कि हाँ ईश्वर है मुझे अच्छी तरह दिल में उतर गई ये बात मेरे मन बुद्धि में बैठ गई ईश्वर है चौबीस घंटे मेरे साथ है मेरे प्रत्येक कर्म को देखता है और वो कुत्ता बना देगा अगर मैंने गड़बड़ की तो मुझे तो दस आदमी नहीं दिख रहे आज पूरे देश में घूमता हूं इसलिए ये बात दिमाग में उतारना बहुत कठिन है हाँ मेरे दिमाग में जरूर उतरी क्यों मैंने इस पर तीस पैंतीस साल मेहनत की तीस पैतिस साल तक खूप जम के मेहनत की और मैं चौबीस घंटे सावधाने ईश्वर है चौबीस घंटे मेरे साथ है दुनिया देखे या ना देखे वरूर देखता मुझे। और वोडेगा नाही मुली तरुस कूट कूट के घुसगा मेरे दिमाग मेगा नाही इलिये मी घोटाळा नाही करता वरण करणार च अधिक कर सकता <laughs> हा मेरे पासी ज्यादा बुद्धी आहे ध्यान रखना <coughs> कोई ऐसे खुले आम नाही बोलता कि मेरे पास ज़्यादा बुद्धी है, पर खुलेम बोलता हूं। और सच बा प्रमाणिक बा जित ज्यादा बुद्धी होती है उत्तनाही घोटाळा करता घोटाळा करण्या बुद्धी चिना बुद्धी के घोटाळा थोडी होता है। और मेरे पास बुद्धी बहुत हैर मे चूब करता हर मे करता नाही क्योंकि मुझे दंड दिखता है ईश्वर का वो कुत्ता बना देगा सांप बना देगा बिच्छू बना देगा और पेड़ बना देगा इसलिए मैं करता नहीं मुझे समझ में आया इसका नाम है श्रद्धा तो ये जब तक श्रद्धा नहीं होगी आपके मन में तब तक आपको अभ्यास में सफलता नहीं मिलेगी तो मन के अंदर श्रद्धा उत्पन्न करे ईश्वर है हजारों बार नहीं लाखों बार भी आपको दोहराना पड़ सकता है इस बात को ईश्वर है चौबीस घंटे हमारे साथ है हमको देखता है वो न्यायकारी है छोड़ेगा नहीं मैंने लाखों बार दोहराई ये बात सुबह से रात तक यही रटता हूं और जहां भी जाता हूं प्रचार में लोगों को ध्यान सिखाता हूं और प्रवचन देता हूं उसमें दो बातें सबसे मुख्य बताता हूं जो मुझे बहुत पसंद है न्यायकारी न्याय और आनंद स्वरूप ये दो गुण मुझे ईश्वर के बहुत पसंद है इन दो पर मैंने बहुत मेहनत की खूब वर्षों तक सोचा बार बार सोचा रोज सोचता हूं दिन भर सोचता हूं ईश्वर न्याय करिए वो छोड़ेगा नहीं इसीलिए मैं बच पाया तो हरेक को ऐसा ही करना पड़ेगा तो ही वो गलती करने से बचेगा अपराध से बचेगा अन्याय से बचेगा नहीं तो नहीं बच सकता दंड के बिना कोई सुधरता नहीं इसलिए दंड याद रखो तो हम ठीक चल पाएंगे तो ये श्रद्धा की बात है इसका नाम है श्रद्वा जब आपके मन में ये विश्वास है कि हाँ ईश्वर देखता है तब आप श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करेंगे तो आपकी सुनेगा और आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा अंदर से चुपचाप ऐसे बढ़ा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा एक दिन हमारे गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी जी ईश्वर हमारी बुद्धि बढ़ाता है बोले हाँ अच्छा वो आनंद भी देता है कि हाँ हाँ बिल्कुल देता है कैसे देता है हमको समझाइए तो गुरु ने बहुत अच्छा दृष्टान दिया उन्होंने कहा जैसे कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है और उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और फिर डॉक्टर साहब देखते हैं इसको तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा रोगी ॲसाहे ग्लुकोज चढान पडेटा देता और यहा परत सुई लगा देता ग्लूकोज की बॉटल उसमे ग्लूकोज चढता राहता जब चढताहता पता नाही चलता, चलता। परत जा पताही नाही चलता कैसे कैसे जातनी बूंद जाहीर एक एक बूंद टप टप एक बूंद गिरती आहे दिखतीये पर चढ महसूस नाही होता पूरी बॉटल दो तीन घंटे मे चढ जाती तो गुरू ने कहा जैसे ग्लूकोस की बोतल से ग्लूकोस चढ़ जाता है और हमें पता नहीं चलता ऐसे ईश्वर बुद्धि बढ़ा देता हमें पता भी नहीं चलता ऐसे ही अंदर से चुपचाप आनंद दे देता हमें पता ही नहीं चलता पर वो देता जरूर है इसमें पक्की गारंटी है क्योंकि वो न्यायकारी ईश्वर कहता है अच्छा काम करो इनाम दोगे गारंटी से तुम्हारा माल खा नहीं जाओगे लोग तो खा जाते हैं बेईमानी करते हैं ईश्वर बेईमान नहीं है पूरा ईमानदार है तो इस प्रकार से जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक अभ्यास करता है तो ईश्वर उसकी बुद्धि को बढ़ाता है उसकी सहन शक्ति को बढ़ाता है उसके ज्ञान को बढ़ाता है उसका आनंद बढ़ाता है ऐसे बहुत सारे गुण उसको चुपचाप दे देता है तो फिर उसके जीवन में लंबे समय के बाद दिखता है उसको स्वयं को भी दिखता है और दूसरों को भी दिखता है कि हाँ इसके जीवन में कुछ फर्क आया पांच साल के अंदर अंदर बहुत फर्क आ गया अभी ईमानदारी इसके इमांदा जीवन में बढ़ गई इसके जीवन में सहन शक्ति बढ़ी इसके जीवन में न्याय बढ़ा है सच्चाई बढ़ी है ईमानदारी बढ़ी है ये खुश रहता है मस्त रहता है प्रसन्न रहता है किसी को परेशान नहीं करता है अपना ढंग से चलता है तो ये बात दूसरे लोग भी उसके जीवन में देखते हैं तो यदि हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं और ईश्वर के गुण हमारे जीवन में नहीं आ रहे तो समझ लो हम नाटक कर रहे हैं हमने उपासना नहीं किए कोई व्यक्ति अग्नि के पास बैठे और उसको गर्मी ना मिले कैसे हो सकता है अगर वो ठीक तरह से अग्नि के पास बैठेगा तो गर्मी मिलना निश्चित है और वो कहता है साहब मैं आग के पास बैठा हूं फिर भी मुझे ठंड लग रही है इसका अर्थ है वो आग के पास नहीं बैठा है वो नकली बल्ब वाली लाइट के पास बैठा है जिसमें अग्नि का भ्रांति है आभास है आजकल ऐसे वो नकली बल्ब जलाते हैं। मंदिर में भी वो बल्ब सा जला देते हैं। दीपक नहीं जलाते इलेक्ट्रिक बल्ब जला देते <laughs> तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब के पास बैठेगा तो फिर थोड़ी गर्मी मिलेगी असली अग्नि के पास बैठो गर्मी मिलेगी इस प्रकार से जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर की उपासना करेगा उसके जीवन में ईश्वर के गुण दिखाई देंगे उसके जीवन में ये अंतर दिखाई देगा न्याय दया प्रेम सहानुभूति सरलता सच्चाई ईमानदारी सहन शक्ति आनंद ज्ञान बल ये सब दिखेगा इससे हम अपना भी परीक्षण कर सकते हैं और दूसरे का भी कि हम कितनी उपासना कर रहे हैं पांच साल में हमारे जीवन में क्या अंतर आया अगर कोई अंतर नहीं आया तो हम भी नाटक कर रहे हैं कोई हमने उपासना नहीं की कोई हमारे मन में श्रद्वा नहीं कोई विश्वास नहीं बस केवल दिखावा ही चल रहा है और यदि हम सच्ची कर रहे हैं तो आपको अंदर दिखाई देगा अंतर स्वयं में दिखेगा इस प्रकार से श्रद्वा पूर्वक अभ्यास करेंगे तब वो सत्कारवान सत्कार वाला होगा और जब ये सत्कार वाला अभ्यास होगा तब दृढ़ गोमिर भवेगा तब मजबूत अवस्था बनेगी तब आप घबराएंगे नहीं दृढ़ हां बोलिए जो अनभत है किस विधि से दे रहा हूँ उसको कुछ कुछ पकड़ में आएगा हाँ जैसे जैसे योग्यता बढ़ेगी उसको धीरे धीरे पकड़ में आएगा कि हाँ मुझे ईश्वर ज्ञान दे रहा है वो देखेगा कि मैंने एक निर्णय लिया तो लगेगा भाई मेरी जितनी वास्तविक योग्यता है मेरी अपनी अब तक मुझे अनुभव है ना मेरी बुद्धि कितनी है मेरी बुद्धि की कितनी क्षमता है उसको पता है और अब एक अचानक ऐसा बढ़िया निर्णय हो गया उसको ऐसा लगेगा ये मेरी बुद्धि से नहीं हुआ मेरी इतनी बुद्धि नहीं थी इतना बढ़िया निर्णय करने की और ये आज मेरे जीवन में मुझसे तो मेरी बुद्धि से कुछ अधिक ही बढ़िया निर्णय हो गया तो वहां उसको पकड़ में आएगा कि ये वास्तव में ईश्वर की सहायता से हुआ उसको समझ में आएगा तो ऐसे धीरे धीरे उसकी क्षमता योग्यता बढ़ती जाएगी वो उतना उतना अधिक समझ पाएगा कि हाँ वास्तव में ईश्वर की सहायता मुझे मिल रही है बढ़िया सहाय मिल रही है उसको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा पर आम आदमी की इतकी योग्यता होती वो नहीं पकड पाएगा ईश्वर सहायता उसकी भी करता है। आम आदमी यथा योग्य परचान नाही पाता और ऊच स्तर का व्यक्ती फिर पहिता की हा येते ईश्वर की सहायता से बढ्या निर्णय होसा पहिचानं लगता तर श्रद्धा और चार गुणी बढती की वाह कमल होग्या ईश्वर इतकी बढ्या सहायता कर ोडूगा बिलकुल नाही छोडूंगा जे ईश्वर कहता तुमको नाही छोडूंगा तुम घोटाळा करोगेको दंड दूंगा वीहता इतकी बढिया सहायता मिळतीये क्यू छोडू तर मी नाही छोडूंगा तर श्रद्धा विश्वास और बढता जाता है। और फेर पूरा जम के अभ्यास करता है। और जम के चलता अृढ भूमी खोलते दृढ भूमी शब्द का अर्थ क्या आगे लिखते हैं पढ़िए संस्कारेन व्युत्थान्युत्थान संस्कारण संस्कार द्राक्राक अनूत अन्य तो दृढ़भूमि का अर्थ है व्युत्थान संस्कारण लौकिक संस्कार से काम क्रोध लोग ईर्ष्याष आदि जो लौकिक संस्कार है इन संस्कारों से द्राक एवं द्राक माने जल्दी ही अनभिभूत विषय दबता नहीं हो जल्दी से वो लौकिक संस्कारों से दबाव में नहीं आता मजबूत होता तो काम क्रोध लोग ईर्ष्या द्वेष अभिमान आदि दोष आक्रमण करेंगे और वो घबराएगा नहीं मजबूत चट्टान की तरह टिकाऊ जैसे मजबूत चट्टान है उस पर हवा के झोंके आते हैं टकराते हैं और वापिस चले जाते हैं चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ता ऐसे वो मजबूत चट्टान की तरह पक्का होता है और वो बहुत से आक्रमण होते रहते हैं और वो हिलता नहीं वहां से मजबूत होता है यह है डेढ़ मतलब वो घबराता नहीं और अपना काम करता जाता है किसी की फल चिंता नहीं करता कोई परवा नहीं करता इस तरह से तो ऐसा अभ्यास मजबूत होता है वो सफल होता है ठीक है जी आगे चले हां बोलिये व्युत्थान संस्कर व्युत्थान मतलब लौकिक संस्कार अच्छा वो धातु व्यवहार स्था धातु होणी चातु चे स्थान बनेगिरे उत्त उपसर्ग जोडेंगे उपपद उप उत्स्थान उत्थान होणे उत ऊपर उठना और वी विपरीत होयगा नीचे गिरना व्युत्थान नीचे गिरनेवाला तो काम क्रोध लोग वाले जो संस्कार है नीचे गिराने वाले संस्कार इनका नाम हुआ हो व्युत्थान ठीक संस्कार हुई आदत हमने चोरी की तो चोरी करने की जो क्रिया की उसका हमारे मन पे प्रभाव पड़ेगा कि चोरी करने से फायदा हुआ 2000 हजार रूपया मिल गया चोरी करना तो बढ़िया काम है बिना ही मेहनत किए फटाफट दो मिल जाते तो ये जो हमारे मन पे प्रभाव पड़ा कि चोरी करना फायदे वाला है इसका नाम है संस्कार संस्कर जो अच्छे प्रकार चे जो क्रिया करणे प्रेरित करता, प्रेरित करता है। उसका नाम है संस्कार अकता हो खराब हो का हो सकताोरी का संस्कार खराब है यज्ञ करज किया आपको अच्छा लागा आनंद आया तो इसका भी मन पे प्रभाव पडेगा यज्ञ करणार बहुत अच्छा है खूप बढिया सुगंध आता है स्वास्थ्य अच्छा बनता है जलवायु की शुद्धी होती आहे आनंद आता है मन प्रसन्न होता हैर स्वास्थ्य बढ़ता है और पड़ोसी लोग भी उनको भी अच्छा लगता है वो भी प्रशंसा करते हैं कि भाई कोई अच्छा आदमी अच्छी चीज फैला रहा है वंशुवंधी कर रहा है बढ़िया मानते हैं वो भी तो इसका हमारे ऊपर मन पे प्रभाव पड़ता है इसको भी संस्कार कहेंगे अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा संस्कार बनेगा बुरा करेंगे तो बुरा संस्कार बनेगा तो संस्कार शब्द का अर्थ हुआ उस क्रिया का प्रभाव जो हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ा उस प्रभाव का नाम है संस्कार क्रिया अच्छी है तो अच्छा प्रभाव पडेगा बुरी क्रिया की तो बुरा प्रभाव पडेगा वो जो भी प्रभाव होगा उका संस्कार और ये संस्कार दोबारा हमे उर्म को, कोरे के लिए प्रेरित करेग संस्कार का रोल जे कल बाठ मे बडा वृत्तिओ संस्कार बनते संस्कारोस वृत्ती ठीक आहे आगे चले जो ज्ञान और संस्कार होता है प्रेरित करने वाला होता है हाँ ज्ञान में ज्ञान तो हमें जो अनुभूति हो रही है जो जानकारी मिल रही है इन्फॉर्मेशन मिल रही है हाँ प्रत्यक्ष मतलब वर्तमान काल जैसे हमने पुस्तक को देखा तो इंद्रिया संिकर्षोत्पन्न ज्ञान इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ जो जानकारी हुई ये तो हुआ ज्ञान इन्फॉर्मेशन अब जब तक सन्निकर्ष रहेगा तब तक ज्ञान रहेगा और जैसे ही आंख बंद कर ली ज्ञान खत्म हो गया तो ज्ञान तो खत्म हो गया लेकिन संस्कार बच गया तो जो बच गया उसका नाम संस्कार जो खत्म हो गया उसका नाम ज्ञान इसलिए ज्ञान क्षणिक है तो जो हम बोलते हैं कि मेरा ज्ञान वो मेरे पास पर्याप्त ज्ञान है तो वो कौन सा ज्ञान है वो स्मृति स्मृति रूप ज्ञान है जो हमारे स्टॉक में है उसी में से हम विचार उठाते रहते हैं निर्णय लेते रहते हैं तो वो जो ज्ञान है वास्तव में वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है प्रत्यक्ष तो, प्रत्यक्ष तो केवल वर्तमान काल में होता है जब इंद्रिय संनिकर्ष होगा बस उसी समय तक है प्रत्यक्ष और इंद्रिय संिकर्ष बंद होने पर प्रत्यक्ष खत्म वो ज्ञान खत्म ज्ञान कई प्रकार का है उसमें से एक है प्रत्यक्ष ज्ञान दूसरा अनुमान तीसरा औपमानिक उपमान प्रमाण से चौथा शाब्दिक ज्ञान शब्द प्रमाण से पांचवा इतिहास का आदि आगे वो सारे आठ प्रमाण है तो हम आठ को संक्षेप में चार ही मान लेते हैं आठ को छोड़ देते हैं तो चार प्रमाण तो ये हो गया इनका ज्ञान हो गया फिर उसके बाद कुछ सांकेतिक ज्ञान होता है जैसे आप चौराहे पर जाएंगे तो लाल बत्ती है तो लाल बत्ती का संकेत आपको बताया गया कि जब लालबत्ती हो तो रुकना है ये सांकेतिक ज्ञान और जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस देते समय सिखाए जाते हैं ऐसे चलो ऐसे चलो एक बच्चा है उसके बैग गले में बैग है और वो दौड़ रहा है तो ये सारा सांकेतिक ज्ञान कि आगे स्कूल है फिर ऐसे ऐसे ऐसे चित्र बनाए तो आगे स्पीड ब्रेकर है ये सारा सांकेतिक ज्ञान एक ये भी ज्ञान फिर एक स्मृति से पैदा होता है उसको स्मार्थ ज्ञान कहते हैं स्मृति से उत्पन्न हुआ हुआ ज्ञान तो ऐसे कई प्रकार का ज्ञान तो प्रत्यक्ष वाला तो उसी समय होता है जब तक इंद्रियास निकाष फिर वो खत्म हो जाएगा अब वो जब खत्म हो गया तो वो चित्त में जमा हो गया वो जो जमा हो गया वो संस्कार के रूप में रहेगा तो जब हम कहते हैं कि मेरे पास इतना ज्ञान है तो उसको हम संस्कार रूप बोल सकते हैं कि वो संस्कार के रूप में जमा है जब हम उस संस्कार को उठाएंगे तो वो उद्वुद्ध हो जाएगा और हमारा ज्ञान स्मृति के आधार पर फिर से जागृत हो जाएगा हम फिर उससे आगे काम ले सकते हैं तो बचपन से हमको पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट डी फॉर डॉल 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सारा सिखाया वो सारा हमने स्टॉक में जमा कर लिया वो हमारे संस्कार है इन संस्कारों को यदि हम दोहराते रहेंगे तो वो संस्कार बलवान बने रहेंगे और हमको हमेशा याद रहेगा वो चीज हमेशा याद रहेगी अगर दोहराना छोड़ देंगे तो नए संस्कार नहीं बनेंगे जब नए संस्कार नहीं बनेंगे तो वो भूल जायगे पुराने संस्कार दब जा दोहरा कर नया हमने, बनाया नहीं वो भूल जायगी खतम होते दुसरी तीसरी चौथी कक्षा मे जो आपलेबस पढा जो आपलेबस पढा आप भूल गे क्यकी उहराया नाही उसके संस्कार दब गे खतम कठीण पूर्ण होगी लग्ता कह सकते हैं है, हाँ हा, हा, हा, हा, हा, कम हो जाएगा गुणों का जो अधिकार है भोगों में प्रवृत्ति है जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा और हमारी स्थिति मजबूत बनती जाएगी और इन चीजों का ऐसे जो घटनाएं होती रहती हैं उनका प्रभाव हम पर बहुत कम पड़ेगा जितनी हमारी स्थिति मजबूत होगी उतना ही इन चीजों का असर कम होगा और जितनी हमारी स्थिति कमजोर होगी उतना ही हम छोटी छोटी बात में दुखी हो जाएंगे घबरा जायगे देखो साहेब वेसा बोलता वेग लागात अरे वगैरे तुम्ही क्या <laughs> स्वामी जी, स्थिती कमजोर होणे मे शरीर काय हिस्सा भाग आहे शरीर स्वास्थ नाही हा मानसिक स्थिती बिघड जाय शरीर काही सहयोग च शारीरिक शक्ती तब मन ठीक रागा शरीर रोगी आहे तो मन भी कमजोर पड जाय शरीर स्वस्थ है मन की शक्ती उत्साह अधिक होगा बढिया होगा तो वो घबराएगा नहीं छोटी बातों में मजबूत टिका रहेगा इस तरह से बोलिए बोली बोली संस्कार क्या है संस्कार एक गुण है हाँ द्रव्य नहीं है संस्कार गुण है।, है।, है और ये ये चित्त में भी रहता है आत्मा में भी रहता है दोनों में रहता है सेम को सेम रहने का स्वरूप अलग अलग है चित्त तो एक भौतिक वस्तु है जैसे ये कागज ये कागज है ये एक भौतिक पदार्थ है ये पहले प्लेन था कागज फिर हमने इस पर प्रिंट कर दिया अक्षर छापा लगा के प्रिंट कर दिया तो जैसे कागज एक सरफेस है उस पर कुछ अक्षर प्रिंट कर दिए तो चित्त इस सरफेस की तरह से है और संस्कार इस अक्षर की तरह से है जैसे कागज पे अक्षर छपते हैं ऐसे ही चित्र के ऊपर संस्कार पड़ते हैं वो अक्षर के रूप में होते हैं सिंबल्स होते हैं कुछ ऐसे संकेत मात्र आत्मा जो है वो कोई सरफेस नहीं है वो कोई भौतिक पदार्थ तो है नहीं प्लेट तो है नहीं फिर उसमें कैसे अक्षर छापेंगे सरफेस तो है ही नहीं तो उसमें अक्षर रूप संस्कार नहीं होते उसमें ज्ञान रूप संस्कार होते हैं क्योंकि आत्मा चेतन है जैसे आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है अब यहां तो आप लिखते हैं एबीसीडी पर हार्ड डिस्क मे झीरो वन झीरो वन झीरो वन वर और, और भी कुछ नॉर्थ साऊथ नॉर्थ साऊथ ॲसा कुठे कोड लँग्वेज बदल जाती लँग्वेज बदल जान प्राप्त करते हैं, उसकी आत्मा केंद्र कोड लँग्वेज बदल जातीसकार ज्ञान के रूप मे होता फेर जे हमो फाईल कोलतेटर पे जे डिस्प्ले होता एबीसीडी होता ऐसे वापस उसी रूप में आ जाता है तो जब हम बाहर से कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान के रूप में होता है आत्मा में जाएगा तो वो कोड लैंग्वेज में बदल जाएगा और उसका स्वरूप बदल जाएगा और जब वो वापस बाहर आएगा तो फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा स्क्रीन पर अक्षर एबीसीडी तो इस तरह से उसके अंदर जमा रहते हैं वो अक्षर ऐसे स्क्रिप्ट के रूप में नहीं होते तो द्रव्य कौन सा होता है आत्मा द्रव्य आत्मा है और मन है मन पे जो संस्कार पड़ेंगे वहां मन द्रव्य होगा और वो जो छाप लगी वो संस्कार गुण होगा आत्मा के पर जो संस्कार पड़ेंगे आत्मा द्रव्य होगा और जो उस पर ज्ञानरूप संस्कार पड़ी, छाप पड़ी वो संस्कार गुण होगा तो वैशेषिक में चौबीस गुण बतलाये उन चौबीस बतला में एक संस्कार भी है तो ये गुण के अंतर्गत द्रव्य नहीं द्रव्य तो ईश्वर है आत्मा है और ये मेटीरियल प्रकृति द्रव्य तो इतने तो जो संस्कार नष्ट होते हैं अभाव हाँ तो वो मिट जाते वहां से जैसे कागज पर हमने अक्सर लिख दिए ठीक है फिर हमने ब्लेड लेके इसको रगड़ दिया वो अक्सर मिट गया सरफेस तो है अक्सर मिट गया कोई उस पर कलर पेंट कर दिया तो नीचे वाला अक्सर गायब हो गया अब नहीं दिखेगा उसके ऊपर और मार दिया कुछ और पेंट कर दिया कुछ और स्याही लगा दी तो नीचे वाला दब जाएगा ऊपर वाली सियाही तो दिखेगी नीचे वाला दब जाएगा ऐसे ही हमारे मन में जितने संस्कार पड़े हुए हो हैं उन संस्कारों के ऊपर और नए संस्कार छपते जाते हैं रोज नई क्रियाएं होती है नया ज्ञान आता है उसके नए संस्कार एक के ऊपर एक वो लेर लगती जाती है तो नीचे वाले दबते जाते हैं और ऊपर ऊपर वाले वो देखते रहते हैं यदि हम नीचे दबे वह को भी फिर जगाएंगे रिवाइज करेंगे तो वो फिर ऊपर आ जाएंगे तो रिवाइज करते रहेंगे तो ऊपर आते रहेंगे वो हमको याद रहेगा और दबते गे दबते गे रिव्हिजन नाही कियाबते इतके दब जायगे फिर आपर लगा लो तब भेगे व मी जायगे खतम होलास का सिलेबस व मर गे आप रिव्हिजन नाही किया इसलिए खतम होगा तो येत संस्कारो की स्थिती आत्मा द्रव्य हैर संस्कार गुण मन द्रव्य है संस्कार गुण मेरी एक मान्यता है स्वयं जी जो संस्कार होते प्राकृतिक पदार्थ उनके जो होते हैं, हुँ। हुँ। क्या स्थिती संस्कारो केंद्री होते पर निष्क्रिय होम न करी कर नष्ट को या निष्क्रिय को बाब तो एक शब्दो का फर्क केवळ उपभोक्ता केली एकिएक्टिवेटेडक्टिवेटेड हा उपभोक्ता केक्टिवेटेड हा एक्टिवेट नाही हा वास्तविक स्थिती व पडे पडेंगे कोणत्या हमारे काम मे आई नाही हमारे लिए तो नष्ट हा नष्ट कुछ नाही होता ना नष्ट कुछ होता ही नहीं। संसार मे है च नष्ट होई सकती रूपांतरित हो सती आहे ट्रान्सफॉर्म हो सकती व ट्रान्सफॉर्म होगा बस उमेद नष्ट नष्ट आदर्शन धातु आहे संस्कृत मे नष्ट आदर्शन आदर्शन होता है बाकी व लॉस्ट नाही होता खो जाए एबसेंट हो जाए ऐसा तो असंभव ऐसा हो, नहीं होता समाधि में भी हो। समाधि में वो दब जाएगा, दब जाएगा पहले तो दबेगा बाद में वो जल जाएगा जल जाएगा तो जलने पर भी उसका रूपांतर हो जाएगा रूपांतर हो जाएगा अब जो रूपांतरित हो गया जिसको हम नष्ट होना कह रहे हैं या दगदबीज कह रहे हैं अब वो हमारे लिए नुकसान नहीं कर सकता जैसे चने को हम भून दें अग्नि में तो भुनने कोरो रूपास नाही होगा परत ॲसा होगा की अब अंकुर पॅदा नाही करता जबत भुना नाही था तब तक अंकुर पॅदा करता खेळ मे डाल तर उग जायगा पर भुना हवा चना खे डालो वी उगेगा तर जो भुनावा चना है नष्ट होग्ध बीज होगा इम नाश कह व अंकुर नाही पॅदा करसता योगी व्यक्ती काम क्रोध लोक अविद्या राग द्वेष आदी इन संस्कारो कोुने हुए बीज की तर भुन डाळेगा योग की अग्नि में वहां योग की अग्नि समाधि से जो ईश्वर का ज्ञान मिलेगा वो अग्नि है उस अग्नि से उन काम करोध लोग आदि संस्कारों को वो भून डालेगा जला देगा जब वो जल जाएंगे तो वो पुनर्जन्म को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे ये है उसका अंकुर पुनर्जन्म को पैदा करना यह अंकुर था अब जो बीज जल गया तो जैसे नया अंकुर पैदा नहीं कर सकता तो जो अविद्या जल गई अब वो पुनर्जन्म को पैदा नहीं कर पाएगी और हमारा मोक्ष हो जाएगा तो वो ऐसी रहेगी वो हमेशा जल्दी पड़ी रहेगी और फिर वो पड़ी पड़ी कहां जाएगी प्रकृति में जाएगी प्रलय हो जाएगी चित्त नष्ट हो जाएगा चित्तमय तो थी वो जो कागज अभी ठीक ठाक है इस पर कुछ अक्षर लिखे हैं अगर इस कागज को जला दें तो अक्षर कहां गए तो कुछ हासिल खत्म हो गए करप्ट हो गए बस करप्ट हो जाएंगे कागज बचेगा और कागज का भी रूप बदल जाएगा और वो बचा फुचा राख जो बनेगी वो में मिल जाएगी, तो कागज भी और अक्षर गे सब गे अब हमारे नुकसानकारक नाही फिर व जिसभे रूप मेहता होते कोणत्या नाही सिद्धांत केौर परिनाश होता रुपांतर होता है। हो जायगाव मोक्ष आत्मजन जी तो वो ये पिछले संस्कार कुठ नाही जीरो अच्छा झीरो बनते मोक्ष से लौटकर पहला जन्म हुआ तो जैसे ही वो शरीर के बंधन में आएगा शरीर मिलेगा सत्वरितम के संस्कार बढ़ने शुरू हो जाएंगे फिर उस, माता उसका भोजन खाएगी पिएगी गर्भावस्था में माता भोजन खाएगी पिएगी सोचेगी चिंतन विचार करेगी उस पर संस्कार बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो माता से नए संस्कार मिल जाएंगे फिर बच्चे का जन्म होगा स्वयं खाना पीना खेलना कूदना शुरू करेगा बहुत सारे संस्कार बन जाएंगे दो ढाई साल की उम्र में आते आते तो ढेरों संस्कार हो जाएंगे फिर वहां से अपना काम शुरू कर देगा जी श्रु करीम सूत्र आता आत्मान करता हा संस्कार हा अभि जो मोठ चे पहिली बारे पास पिछले संस्कार ईश्वर सिखा देगा ईश्वर <coughs> सिखा देगा ईश्वर ज्ञान नाही देता है कॅ भेड बकरी गधे जो आहे जनमात पीते पर वहां पर ये जो दृष्टान दिया था उन्होंने हाँ तो तो वो सामान्य नियम है ये अपवाद है मुक्ति से लौटना तो अपवाद है और हर व्यक्ति बार बार जन्म ले रहा है ये तो रोज का काम है तो वहां ये आत्मा की नित्यता को सिद्ध करने के लिए ये दृष्टांत दिया की जैसे बच्चा पैदा होते ही खाना पीना शुरू कर देता है तो क्यों करता है उसको पूर्व जन्म की स्मृति आती है की पिछले जन्म में जब मुझे भूख लगती थी तो मैं क्या करता था मैं तो खाता पीता था तो अब भी भूख लग रही है अब क्या करो खाओ पीओ तो वो पिछली स्मृति के आधार पे खाना पीना शुरू कर देता है इससे सिद्ध होता है कि इस शरीर में आने से पहले भी आत्मा था और उस शरीर में भी वो खाता पीता था भूख लगती थी तब तो अब भूख लग रही है तो अब भी खाना पीना शुरू कर दिया इससे आत्मा की नित्यता को सिद्ध किया ये सामान्य चलती हुई पुनर्जन्म की प्रक्रिया में नित्यता सिद्ध हुई अब ये एक अपवाद रूप प्रश्न है कि जब वो मुक्ति से लौट के आ रहा है तब तो इसका तुरंत पूर्वजन्म था नहीं अब की आधार पर ये खाएगा पिएगा तो ये एक अपवाद है तो इसका उत्तर है कि तब किशोर उसको सिखाएगा अच्छा गधे का बच्चा कुत्ते का बच्चा जन्म से उसको पता है क्या खाना और क्या नहीं खाना कोई स्कूल में तो ट्रेनिंग देते नहीं कुत्ते गधे भेड़ बकरी सांप को कोई स्कूल में ट्रेनिंग नहीं देते तुम्हें ये खाना ये नहीं खाना और ऐसे रहना ऐसे नहीं रहना ऐसे चलना ऐसे नहीं चलना कोई ट्रेनिंग नहीं वो जन्म से ही सीख करके आ रहा है वेखा ईश्वरने सिखा ना मुक्ती लोटकर पहिली बार जो मनुष्य का जनम आपण उठाया मेला प्रश्न उठा मानलो मुक्ती पहिली बार लोट पहिला जनम लिया मनुष्य का मलगा और वनुष्य बनकर जी लिया फिर उने मनुष्य बनकर पाप कर डाले और भगवान अगले जनमे कुत्ता बना द अगदी बार बन रहा है। तो बन रागा पहिली बार्श्वरही संस्कार डाळेगाली पहली बार ईश्वरही संस्कार, संस्कार देगाई तुझे ॲसे कुत्ते बनके ॲसे भोकना और ना ॲसे सोना ॲसे जागना ॲसे बोलना ऐसे भागना ऐसे डरना ॲसे सारे काम करणे पहिली बार ईश्वर व्यवस्था करगे फिर उस आधार पे चलताहे कुत्ता बना करी पहिली बार ईश्वरही सिखाएग मनुष्य बनणे परिवार ईश्वर सिखाय उत्तर हो ठीक है, आहे चले आगी तो दो उपाय चित्त चित्तवृत्ती निरोध के एक तो अभ्यास दूसरा वैरागी अभ्यास की बाब पूरी हुई अब वैरागी की चलती है, सूत्र पद्रह बोलिए, दृष्ट दृष्ट आनुश्रविक आनुश्रमिक विषय वितृष्णस वशी कार विकार संजय वैराग्यम वैराग्यम यह है वैराग्य दूसरा उपाय जो असली उपाय है ठोस सॉलिड इससे वृत्तियों को रोका जाता है पहले दृष्टान सुनाता हूँ फिर आपको थोड़ा अच्छा अच्छा जल्दी समझ में आएगा एक टेबल पर एक डिब्बे में कुछ रखा है और डिब्बे के ऊपर लेबल है अग्रवाल स्वीट्स ह अग्रवाल स्वीट्स तर डिब्बे काबल आपने पढ लियाबल आपला डिब्बे मे क्या, में क्या है? मिठाई।, मिठाई तो मिठाईवाला डिब्बा देखेंगे तो मन मे क्या विचार आयगा खे अच्छी चीज खाणे सुख मिलेगा स्वाद आयगा बढ्यागा आकर्षण होगा रुचि हो तो इसका नाम है राग जो हमारा उसमें रुचि है आकर्षण है हमको सुखदायक दिख रहा है जो दबाव होकर्षण हो, हो खिचाव होग अब वबतक राग है जबत हमे पता नाही डब्बे मे है क्या जबतक डब्बा खोलेंगे नाही तबत हमे तो येते मिठाईगे और हमारा आकर्षण राह राग केमने डब्बा खोला और जैसे ही ढक्कन हटाया तो चार बिच्छू निकले उस डिब्बे में क्या निकले बिच्चु। चार बिच्छू तो हमने ढक्कन ही देखा और इसमें तो डब्बे में तो बिच्छू है फट उसका ढक्कन लगा दिया बंद रखो इसको <laughs> ये तो मार डरेगा अब जब डब्बा खोला तो सत्य का ज्ञान अब हुआ पहले हम अविद्या में थे हम समझ रहे थे इसमें मिठाई है। जबकि मिठाई नहीं थी वो बिच्छू था अब जब तत्व ज्ञान हो इसका नाम है तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान हो गया जो चीज जैसी वैसी हमने समझी इसका नाम तत्व ज्ञान और जब डिब्बा बंद था तो तब था मिथ्या ज्ञान हम समझ रहे थे मिठाई और है इसमें बिच्छू, तो जब तक व्यक्ति को मिथ्या ज्ञान होता है अविद्या होती है तो सूत्र में लिखा है अविद्या क्षेत्रम उत्तरे अविद्या के कारण फिर राग द्वेश पैदा होते हैं तो उस डिब्बे में हमको मिठाई मानकर अविद्या के कारण हमको राग हो रहा था और जैसे ही ढक्का नटाया तो तत्व ज्ञान हो गया अरे इसमें तो बिच्छू है अब वो राग टिकेगा वहां सारा राग समाप्त हो गया ना तो अब आपको डिब्बे में कोई राग नहीं है उस डिब्बे से आप दूर भागेंगे, इसका नाम है वैराग्य अब रुचि खत्म अब कोई आकर्षण नहीं जब तक आकर्षण है मतलब उसमें राग है और उसका कारण अविद्या है हमने उसमें सुख समझ रखा है जबकि है उसमें दुख हमने मान लिया सुख ये अविद्या है इस अविध्या से ये राग पैदा होता है और जब सत्य का दर्शन हो जाता है कि इसमें बिच्छू है तो नुकसान करेगा मार डालेगा काट खाएगा परेशान होंगे चिल्लाते रहेंगे रात भर नींद नहीं आएगी तीन दिन तक परेशान हो जाएंगे तो उससे पूरी विरक्ति हो जाएगी पूरा वैरागी हो जाएगा उससे हम दूर भागेंगे ये है वैरागी समझ में आ गया तो अब हम जब संध्या में बैठते हैं तो हम क्या सोचते हैं की बहत सारे पैसे चहिे बिना पैसे के तो जीवन चलेगा कैसे अभि कार खरदणी है अभि फेर शेअरलाइट कार खरीदणी फेर थोडा समन्ये समाज के अंदर थोडा ऊचा पद भी च और युद्ध औरई भी खी आहे और पार्टी मे जाता हैर एक स्वित्झरलँड का टूर लगाना है थोडा विदेश की यात्रा भी चाहिए, और देश विदेश की घुम फिर के सॅर करेगे मजा आएगा, और ऐसे ऐसे बढ्या चमक दमक वाले कपडे चाहिए थोड़ा सोना चांदी भी चाहिए च फ्यूचर डिपॉजिट भी चाहिए पैसा जमा रखना है भविष्य में काम आएगा जब बुढे हो जाएंगे जायगे तबथी कमायेंगी तब तो बैठे बैठे खाना है, तो वो पैसा काही जमा करेगे तबी तो खायगे तो हम बैठकर संध्या मी बात सोचते हा या ना क्यू सोचता राह खाणे मेह गे घुमे मे राह गे सपाटे मे राह क्यकी हमको सुख दिख रहा कि इन चीजों में हमको सुख मिलता है ऐसा मानकर हमको इन चीजों में राग और जब हमको इन चीजों में दुख दिखने लगेगा तब वैराग्य हो जाएगा फिर इच्छा नहीं होगी जाने की जैसे वो दुख दिखने लगा डब्बे का ढक्का नाते ही दुख दिखने लगा ऐसे खाने में पीने में घूमने में सोना चांदी संपत्ति मान सम्मान देश विदेश यात्रा इन सब चीजों में जब आपको दुख दिखेगा तो सारा राग खत्म हो जाएगा सारा आकर्षण समाप्त हो जाएगा इसका नाम है वैराग्य अमको इलियाती बाकी राग और जे वैराग्य होयगा अच्छा वो आपको पता चलगया डब्बे मे बिछू है चार तो अब संध्या मे बैठेगे तो आपा होगी की संध्या पूरी कर डब्बा खोलूंगा ही होगे आप विचार भी आय और अगर उमे मिठाई रखी और आपली मिठाई फेर तो चार बार विचार आयगा संध्या में कि संध्या पूरी करते ही मिठाई खाई फिर तो विचार आएगा तो जब वैराग्य हो जाएगा फिर विचार भी नहीं आएगा बस वो विचार रुक गया यही तो वैराग्य करता है विचार को रोक देता है अरे इसमें दुख है भाई क्यों सोचते हो छोड़ो इसको यहां तो बिच्छू है मिठाई विठाई कुछ नहीं तो ऐसे ही संसार की जिन जिन चीजों में हमको आज आसक्ति है राग है अट्रैक्शन है आकर्षण है वो इसी कारण है कि हमको वहां सुख दिख रहा और इसको योगाभ्यास से हमें चिंतन कर करके हजारों बार लाखों बार चिंतन कर कर के दोहराना है और ये ये दिमाग में बिठाना इसमें इसमें इसमें इसमें सुख नहीं, है, इसमें इसमें नहीं, मिठाई है, इसमें है। बस। ये जब करू दिखेगा ना सारा राग खतम होयगा आप दृष्टांत दे बे मे दृष्टांत बस चिज मे आकर्षण हैस राग खूप खत, हा लिहिले सोगने केली हैस बोलते ना लोक बोलते इले दुनिये तो दुन्या फी राग मे मनुष्य केली निर्माण किया नाही मोक्ष प्राप्ती केली निर्माण किया नाही साधन सब, सब जो बनाये है सोना चंदी हा ठीक बा तुमने केली मनुष्य केली बना है मनुष्य केली किस उद्देश्य बनाया है मोक्ष प्राप्ती केली ना की इन भोगो का सुख नाही बना साधन साधन इन का साधनो का उपयोग करो मैी तो का बैठक ट्रेन मे बैठो हवाई जहाज मे बैठक एसी का उपयोग करो बढ्या खीर दूध मलाही मखन मला खाऊ कोण मना करून मोक्ष प्राप्ती केली मला खा मि खाऊ कोण मना नाही आहे मे पंजाब मेता हिवार नहीं तो बस वीतो समस्या वीत समस्या इली छूट नाही पाजाब मे एक परिवार मेता हा वाता जी मे जी जात मलाही हर बार मलाही खाती व खुद्दाती खाती मी खाले मांगता नाही कबी देश मे कमी नाही मागता मुखन खाओलाई मलाई खाव जो खा देता जीवन रक्षा केली खाते जो मी गाय सो ठीक है और सादा भोजन खाते हैं मैंने कल ब एक दाल एक सब्जी एक रोटी बस सादा भोजन चाहिए वही अच्छा है स्वास्थ्य केली तर वस्तुं का उपयोग करे उमे आपत्ती नाही परत सुख केली करेगे तो फेर दोष आयगा फे राग बनेगा और व राग आप नाही करणे देगा फिर वीचार उठेगा शॉपिंग केली मॉल मे ज्यूटी पार्लर जला जे करणार वो करणार फिर वो ध्यानवन सब खत्म हो जाएगा तो इन वृत्तियों को रोकने का ये दूसरा मजबूत सॉलिड उपाय वैरा के इसको हमें अपनाना चाहिए अब सूत्रकार देखिए सूत्र के शब्द हैं दृष्ट आनुश्रविक विषय इसमें तीसरा शब्द है विषय इस तीसरे शब्द को पहले दोनों शब्दों के साथ बारी बारी से जोड़ेंगे क्योंकि यहां भी द्वंद्व समास दृष्ट विषय आनुश्रविक विषय ऐसे विषय शब्द को दोनों के साथ जोड़ेंगे तो कहते हैं दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में वी वित्णस तृष्णा का अर्थ है इच्छा तृष्ण इच्छा वित्णस वी का अर्थ है विपरीत विगता जिस व्यक्ति की इच्छा समाप्त हो गई दृष्ट विषय में भी इच्छा नहीं रही आनुश्रविक विषय में भी इच्छा नहीं रही वो है वित्णस्थ अब ये दृष्ट विषय क्या है ये सुनिए दृष्ट का अर्थ है जो हमने देख लिया ठीक है ये तो सरल शब्द है दृष्ट जिसको देख लिया तो दर्शन शास्त्र में बताया था दर्शन देखना इसका अर्थ है अनुभव करना खाना पीना भोगना अनुभूति करना प्रत्यक्ष करना साक्षात्कार करना ये सारा दर्शन शब्द का तो दृष्ट का अर्थ है जो हमने खा लिया पी लिया भोग लिया देख लिया जिसका अनुभव कर लिया वो है दृष्ट विषय तो बचपन से लेकर अब तक आपने घी दूध मलाई मक्खन मिठाई खाया पिया देश विदेश की यात्राएं की खाया पिया देश भर में घूमे फिरे देखा सुना ये सारा दृष्टि विषय और इन इन चीजों का सुख भी ले लिया जब सुख ले लिया तो उसमें तृष्णा हो गई वही राग हुआ इच्छा हु कि हमें फिर वो सुख लेना है ठीक तो दृष्टि विषयों में हमारी सुख प्राप्ति की इच्छा बनी हुई है दूसरे हैं आनुश्रविक विषय आनुश्रविक वो है जो सुने है अब तक देखने भोगने को नहीं मिले। आप के सीएम बन चुके क्या <laughs> नाही बन पर सुना, सुना। सीएम बनने पर परब मजा आता है, बडा सुख मिलता है, लोग आगे पीछे घे सॅल्यूट मारते झेड प्लस सुरक्षा होती हैर ॲसे ॲसे बडे बडे गार्डस होते सिक्युरिटी गार्ड होते हैं, बहुत नौकर चकर सुविधा सहन संपत्ती और समन खूप मिळता सुख यदि कभल देखेगे ॲसा व्यक्ती सोचता तो ये उसने जो सुख अभि सुना है भोगा नाही उकाश्रविक विषय उस विषय मे सुखने इच्छा बनी कभी तुक्का लग्न मजा लगे ले ऐसे कोणको वो मेयर बना देगा नगर नगरपति बना देगा तो उसका भी सुख ले लेंगे या ऐसे ऐसी कल्पनाएं करता रहता है व्यक्ति मुझे इसी तरह का सुख मिले वो है अनुश्रविक विषय जिसका सुख अभी तक भोगने को मिला नहीं पर मन में यह बना हुआ है तो दोनों प्रकार के विषयों में व्यक्ति को इच्छा बनी रहती है इन दोनों का सुख लो दृष्ट विषय का भी अनुश्रविक का भी जहां तक ठीक समझ में आ गए तो ये तो सामान्य स्थिति है हर व्यक्ति के मन में रहती है कि इस चीज का सुख मिल जाए तो अच्छा है न्याय से मिले तो ठीक है नहीं तो हेरा फेरी से नहीं तो वैसे मिले जैसे मिले वैसे ही सही कैसे भी मिलना चाहिए बस उसको सुख चाहिए जैसे तैसे मिले इसलिए लोग झूठ बोलते हैं चोरी करते हैं रिश्वत लेते हैं छलकपट करते हैं धोखा करते हैं सब बेईमानी करते हैं मौका लगते हेराफेरी करते हैं वो तो अवसर की ताक में बैठे तो जैसे ही अवसर मिला फट बगुड़े की तरह मच्छी मारो ऐसे तो ये जो भोगों में रुचि बनी हुई है इसका नाम है राग अब है वी तृष्णा, इस राग का हट जाना इच्छा नहीं रही मक्खन मलाई का सुख लेने की इच्छा नहीं है मिल जाता है शरीर रक्षा के लिए खा लेते हैं खाना पड़ता है दवाई समझ कर कार में जैसे पेट्रोल डालते हैं तो खुशी होती है <laughs> नहीं होती है। मजबूरी उसके बिना कार चलेगी नहीं तो मजबूरी में जैसे पेट्रोल डालते हैं, ऐसे शरीर में भी पेट्रोल डालना पडता इसना चलेगा नाही मजबुरी मान के कुठ खा लो भाई नीजो चलेगाही नाही तर जो ॲसि पेट्रोल मान के खाता है भोजन कोतृष्णस पहिचान की वरमाइश नाही करता की साहेब आज तो परिये आलू का आज उसर मखन चलेबी चिर आज पनीर का परोठा चिये फिर आज येते फलनी आईटम चो फरमाश नाही करता तो मतलब ठीक वो जीने के केल गो खा लिया नाही मला तो ना सही। कुछ तर मी गा दोटी तो मीगी बस वो तो तर वी ठीक आहे जीने केलाही बहुत आहे और अलिलया अच्छा, अच्छा खा लगे और जैसा मिळेगा वैसा खा लगे तो इस तर व्यक्ती सुखले की इच्छा नाही रखता तो जिसकी ॲसी स्थिती हो सुख लेने की सुखा इच्छा नाही आहे बस जीवन रक्षा केयोग करणार आहे और वशीकार संज्ञा मन पर वश में कर लेने की अनुभूति है संज्ञा माने अनुभूति और वशीकार का अर्थ है वश में कर लेना मन को उसने वश में कर लिया है पूरा पूरा सौ ऐसा उसकी अनुभूति है मेरा मन मेरे वश में है कहीं नहीं भागेगा मेरी इच्छा के बिना मुझे कहीं नहीं घसीट के ले जाएगा पर ऐसी अनुभूति आज कहा लोगों आज तो लोगों की अनुभूती है दिल है दल हैनता नाही आज तो ऐसी अनुभूती है ना हम कभी ट्रेन मे बैठक टॅक्सी मे बैठ गे गीत बजातील हो है के मानता नाही फिर हमको हसी आती है, कैसे पागल लोक कैसा गीत बनात दनता क्यो नाही बनात कार है मानती नाही <laughs> कार मानतीय दाएं मोड़ो तो दाएं मुड़ती है बाएं मोड़ो तो बाएं मुड़ती है कार तो आपकी बात मानती है तो दिल क्यों नहीं मानता कार जड़ है या चेतन और दिल जड़ है या चेतन जब दोनों जड़े तो दिल क्यों नहीं मानता कार तो मान रही है फिर दिल क्यों नहीं मान रहा इसका मतलब खराबी यहां है हमारी खोपड़ी में खराबी है हम उसको दिल को चेतन माने बैठे गड़बड़ यहां है यदि कार जड़े और बाइक जड़े वो हमारी बात मानती है तो दिल भी जड़े मन भी जड़े वो हमारी बात मानेगा फिर भी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है वशीकार अनुभूति नहीं है उसका मन उसके वश में नहीं है क्यों नहीं है उसको भोगों में राग है राग क्यों है क्योंकि अविद्या है तो अविद्या के कारण व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है। और जिसमें अविद्या नहीं है वो पूरा कंट्रोल रखता है जैसे आप कार को कंट्रोल रखते हैं वो पूरा मन पर नियंत्रण रखता है और यह महसूस करता है मेरा मन मेरे कंट्रोल में तो जिसको ये 100% परसेंट कंट्रोल हो जाता है उसका नाम है वैराग्य और अगर 20% परसेंट कंट्रोल है मन पर तो 20% परसेंट वैराग्य तीस नियंत्रण है तो 30% परसेंट वैराग्य जितना नियंत्रण है उतना वैराग्य ये धीरे धीरे प्रतिशत के हिसाब से बढ़ता जाएगा 1%, 2%, 5%, 10% पांच परसेंट धीरे धीरे प्रतिशत बढ़ता जाएगा जितना जितना तत्वज्ञान होगा उतना उतना वैराग्य होगा क्योंकि तत्व ज्ञान कारण है वैराग्य उसका कार्य है जैसे उधर अविद्या कारण है और राग उसका कार्य है तो अविद्या बढ़ेगी राग बढ़ेगा अविद्या घटेगी राग घटेगा तत्व ज्ञान बढ़ेगा वैराग्य बढ़ेगा तत्व ज्ञान घटेगा वैराग्य घटेगा तो यह घटना बढ़ना चलता रहता है इसी का नाम अभ्यास तो चेक करो अपने अंदर परीक्षण करो हमारी अविध्या बढ़ रही है या घट रही है राग बढ़ रहा है या घट रहा है तत्व ज्ञान बढ़ रहा है या घट रहा है वैराग्य बढ़ रहा है या घट रहा है ये परीक्षण करो और सावधान सावधानी हटी और दुर्घटना घटी <laughs> सावधानी से चलना तो पूरा चेक करते रहिए और सारा दिन इस अविध्या से लड़ना से है अविध्या से लड़ाई करनी है कि अगर मुझे संसार के भोगों में सुख दिख रहा है तो समज लो मेद्या मे हा मेरी बुद्धी ठीक नाही चल री गलती सारी मेरी हा बुद्धी का कोष नाही कि बुद्धी कोष दे को दोष देता है, कोई बुद्धी कोश देताहता साहेब मी क्या करूं, मेरी बुद्धी बिगड गेली साहेब मन बहुत खराब है बडा चंचल ह बचालेगा और सारा दोष मन बुद्धी पे डा दे अन्याय है दोष ना मन का है ना बुद्धी का दोष तो आत्मा का आत्माचेतन एक व्यक्तीने पिस्तौल उठाइए और चार आदमी मार दिए कहने लगे साहब ये मेरी पिस्तौल बहुत खराब है चार आदमी मार डाले से <laughs> <laughs> तो लोग क्या कहें कि पागल है ये मेंटल पेशेंट है इसको हॉस्पिटल में ले जाओ तुम्हारी पिस्तौल खराब है पिस्तौल मारती है क्या गोली पिस्तौल तो मशीन है उसका क्या दोष आप उसके ऑपरेटर हैं सारी जिम्मेदारी आपकी है पिस्तौल से आप देश की रक्षा करो चाहे देश को लूट लो पिस्तौल का क्या दोष तो मन भी पिस्तौल की तरह एक मशीन है आप मन से अच्छा सोचो या बुरा सोचो उसका क्या दोष है मन को मोक्ष के रास्ते पर चलाओ या भोग के रास्ते पर चलाओ उसका क्या दोष है मन तो मशीन है जैसे चलाओ वैसे चलती है वो जड़ है तो जैसे कार जड़ है बाइक जड़ है ऐसे ही मन भी जड़ है ऐसे ही बुद्धि भी जड़ बुद्धि के मन के ऑपरेटर हम है जैसे कार और बाइक के ऑपरेटर हम है हम संचालक है सारी जिम्मेदारी हमारी है अच्छा चलाओ तो भी हम हमारी खराब चलाओ तो भी हमारी ये है तत्व ज्ञान इस तरह से जब हम सोचेंगे तो हमारी अविद्या दूर होती जाएगी और तत्वज्ञान होता जाएगा फिर जितना जितना तत्व ज्ञान बढ़ेगा कि संसार में दुख है कितना ही भोगो इच्छाएं और बढ़ेगी हाँ या ना बस तुझे इच्छाएं बढ़ती जाएंगी ये हमको समझ में आ रहा है और जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ेगी क्या सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी नहीं होंगी जो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी वो सुख देंगी या दुख, दुख। तो क्या हम दुख भोगना चाहते हैं नहीं।, नहीं तो क्या करना चाहिए इच्छाओं को कम करो बस इसका नाम बुद्धिमत्ता इसका नाम तत्व ज्ञान इच्छाओं को कम करो सुख लेने की इच्छा और कम करो और कम करो धीरे धीरे कम करते करते जीरो पर लेख नहीं लेना जीवन रक्षा के लिए प्रयोग करना ऐसे करते जाएंगे तो हमारा तत्व बढ़ता जाएगा ये धीरे धीरे बढ़ेगा और जितना जित जितान बढेगा उतनाैराग्य बढेगराग्य बढ होग अभ्या स्वामी वैराग्य होता इं भी नाही व दुःख मे ॲसा होता है, है दुःख मेरी बुद्धी ठीक चलती होती दुःख मे बुद्धी ठीक चलती तभी हम कहते नहीं नाही संसार बेकार नहीं चाहिए एक आदमी को चार डिग्री का बुखार हो एक सो चार डिग्री के बुखार मेठा खाणे की इच्छा होती है जाऊ बेकार है नये उठाओ यहा फू परेशान करी उठाओी अच्छा नाही लग्ता घर मितन बड़िया चजे हो खोने हेलिव्हिजन हो, हो संगीत के वाद्य यंत्र हो नाच गा होच हो मन बुद्धि ठीक नहीं है स्वास्थ्य ठीक नहीं है बुखार है खांसी जुकाम चल रहा है थकान हो रही है नींद आ रही हो गए, उठाओ यहां से कुछ नहीं चाहिए तो उस समय उसको दुख दिखता है आ, दुख इसलिए कह रहा हूं उस समय बुद्धि ठीक चलती है संसार में दुख है और उस समय दिखता है और जैसे ही स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा फिर बुद्धि उल्टी हो जाएगी फिर सुख दिखने लगेगा तो इसलिए शास्त्र क्या बोलता है कि जान संसार में दुख देखो स्वस्थ रहते हुए भी बीमारी की हालत ही है पर बीमारी न हो शरीर स्वस्थ हो तब भी आप जन बुझ कर बुद्धी इसमें दुख है परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ती विरोध चार दुःख देखोकी बुद्धी ठीक चले आपख कम येव सर्व विवेकिना बुद्धिमान की दृष्टी मे सब जग दुखी दुःख है डब्बे का ढक्कन खोलोगे मिठाई नी मि बिच्छू मी ऐस याद रखो बस फेर बुद्धी ठीक चले और उनको वैराग्य होगा ये है वैराग्य जो वृत्ति रो, रोकने का असली उपाय ठीक है yeah. दो तीन लाइने पढ़ दें भाष्य hmm. चलिए पढ़िए स्त्रियों अन्न पानम ऐश्वर्य दृष्ट विषय वित दृष्ट विषयों के कुछ उदाहरण दिये पुरुषो लिए स्त्री और स्त्रियों स्त्रिय केली पुरुष दोन कोसरे मे सुख दिखता हा या ना तो क्योंकि भाष्यकार लेखक पुरुष है इलिये स्त्री का उदाहरण देता अगर कोखिका होती तर पुरुष लिख देती ठीक आहे पुरुषो की दृष्टी मे स्त्रिया सुखदायक है पुरुष ॲसा मानते स्त्रिय की दृष्टी मे पुरुष सुखदायक है ॲसा मनती तो क्योंकि ये हमारा दृष्ट विषय है इसको हमने सुख ले रखा है देख रखा है इसलिए दृष्ट विषय का उदाहरण दिया तो स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे के लिए दृष्ट विषय हैं, फिर अन्नपानम खाना पीना मिठाई फल दूध मक्खन मलाई ये भी जो भी ये इसमें हमको सुख मिलता है इसका सुख भोग रखा है ये दृष्टि विषय हो गया ऐश्वर्यम सोना चांदी रुपया पैसा मकान मोटर गाड़ी इसका सुख ले रखा है तो ये हैं दृष्ट विषयों के उदाहरण इन इन दृष्ट विषयों में जो जो सुख ले रखा है उसके कारण हमारी इनमें इच्छा बनी हुई है कि और भी भविष्य में ऐसा सुख मिलना चाहिए इसका नाम है राव इच्छा तो कहते हैं इन दृष्टि विषयों में वित्रृष्णा जिसकी तृष्णा हट गई स्त्री का सुख नहीं चाहिए अन्नपान का सुख नहीं।, नहीं चाहिए ऐश्वर्य का सुख नहीं चाहिए संपत्ति का सुख नहीं चाहिए बस जीने के लिए सुविधा चाहिए जीने के लिए रोटी खाना है दाल सब्जी मलाई, मिठाई खानी है और जीने के लिए दो रुपया रखना है भविष्य में काम आ जाएगा, बिमारी आई तो चिकित्सा बस इतना रखना है ऐसी स्थिति वाला जो व्यक्ति है वितृष्णस साधन तो उसको भी च केली असरे उदाहरण देते हैं आनुश्रविक बोलिये स्वर्ग वैदेय प्रकृती लयत्व प्राप्त अनुश्रविक अनुश्रविक विषय वित अब ये अनुश्रविक विषय के उदाहरण दिए स्वर्ग हमने सुना है स्वर्ग कामो हो यजय की कामना जो व्यक्ति करता है वो यज्ञ करे उसको अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा कोई आसमान में नहीं है स्वर्ग यही पर ही है धरती पर ही है अच्छे माता पिता अच्छा परिवार बुद्धिमान पढ़े लिखे धार्मिक ईमानदार देशभक्त ईश्वर भक्त ऐसे माता पिता ऐसा बढ़िया खाना पीना परिवार अच्छा मिले सम्पन्न ये है स्वर्ग तो हमने सुना है कि स्वर्ग होता है और यज्ञ करो तो स्वर्ग मिलता है ऐसा सुन रखा है तो इस कारण हमारी स्वर्ग में रूचि है कई लोगों से हम पूछते हैं क्यों भाई आप मोक्ष में जाएंगे या क्या करेंगे बोले साहब मोक्ष तो अभी समझ में नहीं आया हम तो अगला जन्म लेंगे अच्छा अगला जन्म कैसा चाहिए आपको बढ़िया घर चाहिए बढ़िया बढ़िया माता पिता बढ़िया संपत्ति वाले समे संप लोग ऐसे ही घर में चाहिए ऐसे गरीब मजदूर के यहाँ नहीं चाहिए तो उनकी स्वर्ग में सुख में इच्छा है कि अभी और जन्म लेंगे और खाएंगे पियेंगे डांस करेंगे पार्टियों में जाएंगे पैसे कमाएंगे मजा करेंगे तो ये हो गया स्वर्ग में रुचि इच्छा ये अनुश्रमिक विषय है फिर वैदेह प्रकृति लयत्व ये योग की विदेह प्रकृति लय तो ये दो अवस्थाएं ऊंची है योगियों की आगे, आएगा सूत्र में तो एक व्यक्ति सोचता है कि मैं सुनता हूं कि प्राचीन काल में बड़े बड़े योगी थे पतंजलि महाराज जैसे व्यास जी जैसे जैमिनी जैसे कपिल मुनि जैसे गौतम मुनि जैसे कनाद मुनि जैसे बड़ी उनकी प्रसिद्धि थी बड़ा उनका सम्मान था कितने लोग सेवा करते थे आगे पीछे घूमते थे बड़ा आदर करते थे खिलाते पिलाते थे मे ॲसा बे आगे पीचे घुमने बाबा रमदेव की जे आग पीछे घुमते मे आगे पीछे भी चाहिए मेरे पासी कोण दस बीस सिक्युरिटी गार्ड होण्या ब्लॅक कॅट कमांडो ॲसे ॲसे अनुश्रविक विषय की इच्छा है मुला सुख मिले, मिले इतना धन मिले इतनी संपत्ती मिले वनुश्रविक विषय इन इन स्थितो की प्राप्ती मे आनुश्रविक विषय मे कृष्ण से जिसकी इच्छा गई नहीं जाना टीवी में, वहां टीवी स्टार नहीं बनना है लोग मेरे आगे पीछे घूमे नहीं चाहिए उसमें सुख नहीं है उसमें दुख है परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख सब जगह हमको दुख दिखता है नहीं चाहिए बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना है बहुत भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है बहुत सारे लोग नहीं चाहिए हमें वो सारे सुख में बाधक है मोक्ष में बाधक है दो अभ्यानो लिख रखा है कपिल जी ने कि दो के साथ भी रहोगे तो भी झगड़ा होगा इसलिए अपना अकेले ही रहो कम से कम लोगों के साथ रहो जितनी भीड़ भड़ा होगी उतना टेंशन उतना झगड़ा उतना राग द्वेष तो उसको सब जगह दुख दिखता है उसकी इच्छाट नहीं चाहिए सम्मान भी नहीं चाहिए पैसा भी नहीं चाहिए चेला भी नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए फिर क्या चाहिए मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ऐसी स्थिति वाला जो व्यक्ति है आगे बढ़ेंगे दिव्य अदिव्य विषय संप्रोगे अप्तस विषयदोषदर्शिन प्रसख्यान बला अनाभोगात्मिक हेय उपाय शून्या वशीकार संज्ञा वैराग्य तो कहते हैं दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगे हो अपी दिव्य मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटी के ऊंचे ऊंचे मक्खन मलाई मिठाई परौठा कढ़ी चावल राजमा ये वो बढ़िया बढ़िया आइटम मिल जाए अथवा अदिव्य अथवा सामान्य मूंग की दाल और सादी रोटी मिल गई पापड़ रख दिया किसी ने अचार रख दिया लो जी खा लो तो सामान्य भोजन मिले चाहे बढ़िया बढ़िया मिले मिठाई मिले गुलाब जामुन रसगुल्ला ये वो जो भी मिले संप्रयोग हो अपी कुछ भी हमारे प्राप्त हो जाए खाने पीने जीने के लिए दोनों स्थितियों में अनाभोग आदमी का उसका भोग करने की इच्छा नहीं है उसका सुख लेने की इच्छा नहीं जो है जो मिल गया सो ठीक है अच्छा मिल गया तो अच्छा खा लिया सादा मिल गया तो सादा खा लिया सुख लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं है हे उपाधेय शून्य हे मतलब उसको घटिया मानना क्या यह कोई भोजन रखा है सूखे पापड़ रख दिए आम का अचार रख दिया और एक मूंग की दाल बना दी दो फुल्के बना दिए ये कोई भोजन है इसको भोजन कहते है? ये बेकार भोजन ऐसा समझना ये हे घटिया हे बेकार भोजन ऐसा नहीं सोचना की ये घटिया है बेकार है इसको फेंक और बढ़िया बढ़िया मिठाई रख दे बढ़िया राजमा चावल बना दे तो उपाधे हाँ हाँ ये बढ़िया है खाने दो खाने दो इसका मजा लेंगे, आज इसका मजा लेंगे, आज मलाई कोफ्ता आज भलानी चीज, फलनीली पनीर तो क्या याद नाही आहे सुनता राहता हा बच्चो क्यो बेटा क्या खे हो तो कहेगा मनचुरियन येत्या होता मनचुरियन हे चिज आयटम अच्छा तो सुन सुन के सीखलेत कि थोडा थोडा हा चलो ठीक आहे पनीर मंचुरियन हो या चिली पनीर हो या कुछ भी मिल जाए तो भी कोई चिंता नहीं उसको यू नहीं करना हाँ हा, बहुत अच्छा है आओ आओ इसका सुख लेंगे तो आओ आओ इसका सुख लेंगे वो भी नहीं और सादा भोजन मिले तो घटिया है बेकार है ऐसा भी नहीं कुछ नहीं बस जो मिल गया चुपचाप खाओ शांति से प्रेम से खाओ इस तरह से वशीकार संजिया मन मेरा वश में है ऐसी अनुभूति जो मिल गया तो ठीक है कोई मन पर उसका प्रभाव नहीं खुशी का गमी का कोई प्रभाव नहीं जो मिल गया तो ठीक है ऐसे खुश होकर उस, उस वस्तु को स्वीकार कर लेना ये वैराग्य है यह वैराग्य है और दो तीन शब्द और बच्चे उसका अर्थ सुनिए यह वैराग्य की स्थिति कैसे आएगी इसका कारण बताते हैं चित्त विषय दोष दर्शिना जो विषयों में सुख लेने में दोष देख रहा है यदि मैंने चिली पनीर और पनीर मंचुरियन का सुख लिया तो एक मेरी दोबारा इच्छा होगी इसका सुखी आज तो मी गाज मे सुखा लिया तो एक हफ्ते इच्छा होगी अक हफ्ते काउंगा नाही मिळाला फेर मुगा हो तो इसका सुखराज भी लोकसुखाही नाही इस तर विषय मे दोष देख रहा है। सुख लियामस्यायगी ॲसा दोष देखने चित्त का प्रसंख्यान बलात प्रसंख्यान प्रसंख्यन ऊंचा तत्व तो उसको ऊंचा तत्व ज्ञान है दूर तक दिख रहा है कि मेरी बार बार इच्छा होगी खाने की और मुझे ये सुख मिलेगा नहीं आज तो मुझे एसी रूम मिल गया पर हर जगह थोड़ी मिलेगा तो आज मैं ए रूम का सुख ले लूँ तो अगले हफ्ते परेशानी होगी वहां अगली बार मिलेगा नहीं वो कहे साहब ये पंखा मेरे पास मैं खुद एसी में नहीं सोता आपको कहां से सुलाऊंगा कहा मेरे यादव पंखाइए तो पंखे में ही सोना पड़ेगा और आज मैंने अगर ए का सुख ले लिया तो अगले हफ्ते मुझे परेशानी होगी इसलिए आज भले ही ए सी मिल गया पर उसका सुख नहीं ले लो, उसका टेम्परेचर रहना 28-29, <laughs> हाँ लोग तो रखते हैं 20 डिग्री और ठंडक का मजा लेते मैं ठंडक का मजा नहीं लेता अट्ठाईस उनतीस रखता हूँ बस जीने के लिए उतना सुरक्षा चाहिए मच्छर नहीं काटे और ठीक से नहीं लागे तो इस प्रकार से तत्व ज्ञान के बल से अनाभोग आत्मी का वो उसका भोग नहीं करता इस स्थिति का नाम वैराग्य तो ये क्यों कर पाया उसके पास तत्व ज्ञान इसलिए कर पाया तो तत्व ज्ञान कारण है वैराग्य उसका कार्य है उसका फल है तो जिसके पास तत्व ज्ञान होगा वो इस वैराग्य को पकड़ पाएगा उसको टिका पाएगा उसको फिर कर पाएगा और वो इस तरह से मन के ऊपर पूरा नियंत्रण अनुभव करेगा मेरा मन मेरे वश में है मेरी इच्छा के बिना मुंबई कि घसीट करता येराग्य जिसक पास ये वैराग्य बघा क्यो दुखी होगा व हर परिस्थिती मे खुशा मस्त मी गाठला कोराग्य बिनी अच्छा चिजे होईल हमारे पास तो आनंद से जियंगे जो भी विचार आयंगे उनको रोक लगे नाही खराब विचार करणार नाही करणार विचार नाही करोक द इ से चित्त वृत्ति निरोध होगा इस प्रकार ये दो उपाय हुए अभ्यास और वैराग्य जिनसे वृत्तियों को रोका जाता है योगा चित्त वृत्ती निरोध